श्री राधे राधे गोविंद गो उनका एक प्रकार से परीक्षण करते थे कहां तक पहुंचे लेकिन ऋषभदेव महाराज ने देखा मेरी अवस्था भी बहुत हो रही है और मुझे पुत्रों का आप परीक्षण पूरा ही करना चाहिए भरत जी सबसे श्रेष्ठ हैं आज सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाए और बोले मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं जी पिता आज्ञा बस मुझे इतना बताओ कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है ध्यान से सुनना। मानव जीवन की वास्तविक उपादेयता क्या है किसी बच्चे ने खड़े होकर बोल दिया होगा सुबह उठ के समस्त कार्यों से निवृत्त हो फिर थोड़ा बाल भोग हो जाए फिर भोजनादि से निवृत्त हो फिर थोड़ा कार्य में प्रवृत्त हो उसके बाद थोड़े विश्राम हो जाए फिर स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो जाए फिर शाम को थोड़ा क्रीड़ा हो जाए फिर भोजनादि के उपरांत सो जाए केवल इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि नो दे देह भाजाम कष्टान कामान अर्ते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका सत्व शुद्धे ब्रह्म सौख्यंत ये, ये मनुष्य जन्म केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं मिला यह तन कर फल विषय न भाई विषयों के भोगने के लिए ही मनुष्य जन्म हमें नहीं मिला जो नव सागर नर समाज असपाय सोकृत निंद कमंद मती आत्मा हन गति जाए वो समझ कहते मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाये न जही परलोक समारा ठीक है क्रमी बिटभस्म संज्ञान तम लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तभी तो हम कथा पे कह पा रहे हैं कितनी बड़ी प्रभु ने कृपा की हमें शरीर दिया शरीर मनुष्य का न होता तो हम पालती लगा के बैठ कर कह कैसे सुन पाते कैसे कह पाते हैं इसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो ये प्रयास करो और मैं तुम्हें दो रास्ते बताता हूं पुत्र बोले कौन से तो ऋषभ देव जी ने दो मार्ग बताए कि महत सेवाम द्वार माहमुक्त तमो द्वार संगी संगम महात प्रशांता वह सुहृद साधवे कहते हैं मोक्ष का द्वार क्या महत विमुक्तेर विमुक्र्द्वार आहु महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है और तमहद्वार योशिताम संग संगम बेशचारी शराबी खबाबियों का संग ही अंधकार का द्वार है अज्ञान का द्वार है या तो फिर नरक का द्वार है इसलिए जीवन में प्रयास करो अच्छे पुरुषों का तुम्हें संग मिले एक बेटा खड़ा हो गया बीच में बोले पिताजी अब अब आपने कहा है कि महत्व सेवाम द्वार माहूर विमुक्त संतों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है तो संत कौन है इसकी परिभाषा क्या है हम कैसे समझें कि संत कौन है परिधान से पहचाने कि चरित्र से पहचाने कि उनके दर्शन से पहचाने कि उनके प्रवचन से पहचाने हमें ज्ञात कैसे हो कि संत कौन है तो भगवान ऋषभ ने संतों के कुछ लक्षण बता दिए महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमनय वह सुद साध वो ये बेटा महात्मा वो है संत वो है जिसका चित्त श्रम है जिसके चित्त में वैषम्य नहीं है विषमता नहीं है प्रशांत जिसका मन है मन्यु माने क्रोध को जिसने जीता है और सबके प्रति सौहार्द भाव जिसका है ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई देते हैं उसका परिधान कोई भी हो वो निश्चित रूप से संत है मन को जिसने जीता इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की प्रशांत जिसका मन चित्त में जिसके समता ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दें, वो पेंट भी पहनता है तो संत है बोलो जय श्री कृष्ण धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है लाल पीला भी पहनता है तो संत है देसी है तो भी संत है विदेशी है तो भी संत है स्त्री है तो भी संत है पुरुष है तो भी संत है ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई दें वो निश्चित रूप से संत है और ऐसे संतों की सन्निधि ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है ये ध्यान रखना अब आप विचार करें आज पूरे भारत में घर घर में गीता रामायण पहुंची बड़े न संकोच भाव से कह रहा हूं एक बार हम लोग अपने घर में कुछ सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा अलमारी में एक गीता जी रखी थी मोटी बहुत पुराने समय की उसमें नीचे ने नी लिखा था मूल्य छह पैसे मूल्य एक आना अब बताओ इतने सस्ते मूल्य पर घर घर में गीता रामायण को पहुंचाने का कार्य जिसने किया इस राष्ट्र में दो संत हुए ऐसे और आसर के बाद वे दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे और आसर के बाद दोनों ही संत परिवेश में नहीं थे एक जय दयाल का एक हनुमान प्रसाद जी पौधा तो निवेदन सिर्फ आज राष्ट्र में बहुत बड़े त्यागी संत हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज ऐसा निर्मल इतना अंतक अंतकरण और क्या गीता पर अद्भुत उनकी पैठ वो कहते हैं अपने जीवन में मैंने जयदयाल गोविंद का जी को गुरु माना है वो सन्यासी संत कहते हैं तो महान तस्ते समित प्रशांता विमन बस साधवे साधु के लक्षण जिसमें दिखाई दें वो निश्चित रूप से संत है और ऐसे संत की सन्निधि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी बेटा भरत को राज्य विशिक्त करने के बाद महात्मा ऋषभ तो वन में चले गए और वन में जाकर के महाराज बस वो तो बैठ के समाधि में भजन करने लगे अब दुनिया के लोगों को चाहिए चमत्कार दस पांच दिन तो बाबा ने बड़े प्रेम से भजन किया ऋषभ जी ने फिर पता नहीं किसी गौचराने वाले ने देख लिया कोई समाधि लगाए बैठा है शिकायत कर दी गांव में आकर के बोल दिया बहुत ऊंचे संत आए हैं बड़े उच्च कोटी के संत पधारे हैं सो महाराज लोगों की भीड़ हाँ। माताएं बहन माताओं का नंबर तो सबसे आगे इनको जरा पता चल जाए बभूति देने वाला आया अब जो भीड़ लगी वहां लोगों की कोई हाथ दिखावे कोई जन्म कुंडली दिखावे कोई माथे की रेखा दिखावे बाबा हमको ये बताओ बाबा हमको ये बताओ ऋषभ कहते मैं कुछ नहीं जानता माता प्रभु का भजन करो और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है केवल गोविंद के नाम का स्मरण करो और मैं कुछ भी जानता नहीं लेकिन चमत्कार चाहिए एक बात कहूं शास्त्रों का अभिमत है संत चमत्कार दिखाता नहीं है ऑटोमेटिक हो जाए तो उसका दोष नहीं है लेकिन संत चमत्कार में विश्वास नहीं करता एक बात कहूं आपको सच्चे संतों का दर्शन करना है तो मेरे ब्रजमंडल में जितने संत हैं उतने कहीं हैं नहीं ऐसे ऐसे संत ब्रज में बांस करते सज्जनों जिनको पड़ोसी नहीं जानता ऐसे ऐसे अद्भुत संत में रहते हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता और वो चाहते भी नहीं कि मुझे पड़ोसी जाने एक बार मैं बरसाने में कथा कर रहा था कई दो तीन चार बरस हो गए तो वह ब्रसभान खिरक गौशाला है उसके परिसर में कथा थी तो हम लोग वहीं ठहर गए आठ दिन बरसाने में बास करेंगे राधा का पानी पिएंगे तो हम जिस स्थान पर ठहरे थे किसी कोई सेठ जी की कोठी बनी होगी बगीचा उसमें एक संत मैंने देखे अवस्था होगी चालीस वर्ष की एकदम काले काले महात्मा बंगाल का शरीर उनका तो वो वही पर्ण सी बनी थी झोंपड़ी उसमें रहते और भजन करते अब क्योंकि हम लोग वहीं बनी बगीचे में बनी उसमें कोठी में ठहरे तो मैंने कहा बाबा अब हम लोग आठ दिन यहीं रहेंगे बगल में यहां कथा होगी आप आठ दिन हमारे ही रसोई में भोजन पाना तो मालूम है वो संत क्या बोले बोले मैं तो ऐसे भोजन पाता नहीं मैंने कहा तो क्या क्या करते हैं आप बोले मैं तो ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग के लाता हूं एक एक टुकड़ा ब्रजवासियों के पांच सात घरों से लाता हूं और उसी को हाथ पे ऐसे रख के पा लिया राधाबाग का पानी पी लेता हूं मैंने उस संत के पास में चार कपड़ों से पांचवा कपड़ा नहीं देखा एक कॉपीन और उत्तरी वस्त्र उनका सूख रहा है एक पहन रखा है और दिन भर भजन दिन भर भजन मैंने कहा आप कथा में वहां पधारिये बोले बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है मेरे को यहां कथा ज्यादा सुनाई पड़ती है मैं यहीं संता हूं ऐसे संत श्रद्धास्पद होते संतों के दो रूप है एक संत होते हैं जो एकांत में बैठकर भजन करके पूरे समाज के कल्याण का काम करते हैं और एक संत वो होते हैं जो जगह जगह डोलकर घर घर भी जाना पड़े तो भी लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रेरित करते हैं दोनों ही बंदनीय होते हैं ऐसे संतों का दर्शन तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है दर्शना देव साधव ऋषभ ने कहा माता में कोई चमत्कार नहीं जानता और आप लोग मुझे माफ करिए लेकिन लोग कौन किसो ने चमत्कार दिखाओ ऐसे हाथ करो तो रुपया बन जाए ऐसे करो तो कबूतर बन जाए ऐसे करो तो चिड़िया बन जाए ये बाजी करें कि महात्मा बोलो जय श्री कृष्ण ये तो पीसी सरकार बीएन सरकार बंगाल में घर घर में जादू करें? संत का तो दर्शन ही चमत्कार है जिसके दर्शन से गोविंद मिल जाए भागवत में लिखा है तुम्हें दुखमी मिलेगा अपने कर्म से सुखमी मिलेगा अपने कर्म से पर संत दर्शन संत शरणागति तो तुम्हें गोविंद से मिलाने का काम करती है इसलिए संत दर्शन श्रेष्ठ है जब देखा लोग तंग ज्यादा करने लगे कोई माला जब ही नहीं, नहीं देखा तो ऋषभ देव जी ने इतना बड़ा पत्थर लेके मुंह पर रख लिया नाना धोना सब बंद जो भी आवे सो ऐसे दिखा दो पड़े हुए बाबा ना ना नो ना ऊपरी वृत्तियां कुछ विचित्र सी बना ली लोगों ने समझा पागल बाबा ये क्या नाता नहीं धोता नहीं ऐसी पड़ा रहता है दूसरे दिन से चिड़िया भी नहीं गई उनके पास भीड़ खत्म बोले भलाउ ढाई 250 ग्राम पत्थर का संसार का झंझट ही छुड़ा दिया आप खूब भजन करेंगे और योग के माध्यम से पंचमोत्र देह का परित्याग कर दिया लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा लगी मेरे पिता ने प्रभु को पाया मैंने जीवन में क्या पाया कर्म बहुत जरूरी है लेकिन अध्यात्म बहुत आवश्यक है 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 45 मिनट हमें रोज अपना चिंतन करना चाहिए जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर अपने आप को खोजने का हम कभी प्रयास नहीं करते अंदर जाने की हम कभी चेष्टा नहीं करते वो संभव होगा मन की वृत्तियां अंतर्मुखी जब बने और वो संभव होगा सत्संग के द्वारा महात्मा भरत ने देखा कि आधी उम्र से ज्यादा मेरी निकल चुकी अपने पुत्र सुमति को राज्य विसित करके भरत भी बन में चले आए सर्वस्व त्याग दिया लेकिन सावधान हम कितने बड़े त्यागी हो जाए कितने बड़े महात्मा लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी अब भरत ने अपना सर्वस्व त्यागा है गंड की नदी के पावन तट पर छोटी सी पर्ण है वहां बैठ जाते गंड की स्नान करते निर्मल जल पान करते परोरजस्वित जात वेदो देवस्व भर्गो मनशेदम जजान गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते ब्रह्म गायत्री फिर वासुदेव गायत्री का अनुष्ठान करते फिर द्वादाक्ष मंत्र की दो दो मालाओं का जाप करते बहुत बड़ा त्याग मैं जीवन लेकिन घटना घट गट गई एक दिन स्नान कर रहे थे कोई गर्भवती हिरणी जलपान करने को आई बड़ी भीरू होती है हिरण पीछे से किसी शेर की दहाड़ को सुना भय के मारे नदी में कूद गई जल्दी जल्दी नदी पार कर रही है उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया सुखदेव कहते हैं राजन एक तो प्रसव की पीड़ा दूसरे शेर का भय दूसरी पार पर जाते ही वो तो मर गई कंठ पर जल में खड़े होकर महात्मा भरत सूर्यार्घ दे रहे थे संध्या कर रहे थे अब उन्होंने उस बहते हुए हिरण के बच्चे को देखा करुणा जगिया के मन में उसको गोदी में उठा करके लाए अपनी कुटिया पर इतना बर्फीला पानी ठंडा पानी अग्नि जलाखिर हिरण के बच्चे की ठंडक भुजाई अपना कम्बल उढ़ाया अच्छा किया पर तो बस जिनके मन माही कहू जगत दुर्लभ कचना भर जी ने बहते हुए हिरणों के झुंड में, में छोड़ आते बेटा अब तुम अपनी बिरादरी में रहो और मुझे मेरा काम भजन करने दो ये तो सही था लेकिन उसको नलाते हैं धुलाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे इनकी उसके प्रति ममता हो गई भागवत में वर्णन है प्रेम सबसे करो ममता किसी से नहीं प्रेम तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है ममता तो बंधन युक्त है बंधन में डालती है ममता संबंध विशेष से होती है ममता शारीरिक आकर्षण से होती है लेकिन प्रेम तो मन का होता है आत्मा का होता है सब में मेरे गोविंद विद्यमान है इस भाव से प्रेम सबसे करना है ममता नहीं? अब के बच्चे के प्रति उनका इतना आकर्षण इतनी ममता हो गई कि वो माला घटती घटती बीस रह गए। कबीर जी कहते हैं ना आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास घर छोड़ा द्वार छोड़ा भजन करने आए इधर और बुरे फंस गए और सुनो हाथ में माला चल रही है मुंह पे मंत्र चल रहा है और दिल में हिरण का बेटा बैठा है और कभी कभी ये माला जपते और वो हिरण अपने मुंह से इनका पीछ खुजलाता तो माला छोड़कर उसको गोद में ले लेते हैं कहते हमको पिताश्री मानता है मैं ही तो इसका सब कुछ हूं इसका कौन है दुनिया में जन्म जन्म मुनि ये अंतराम कही आवत ही मृत्यु का समय आ गया न राम का चिंतन न परब्रह्म का चिंतन न आत्म चिंतन बेटा हिरण बेटा हिरण करते करते मर गए पर शास्त्र कहते हैं अंतिम समय तन्मयता से जिसका चिंतन ज्यादा करोगे उस शरीर में तुमको जाना पड़ सकता है जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा और ये हिरण बन गए, लेकिन गोविंद कहते हैं कि थोड़ा सा किया गया धर्म भी त्रायते महतो भयात जीव को कभी कभी बड़े बड़े भयों से त्राण करता है बचाता है रक्षा करता है पूर्व जन्म में किए गए कि भजन का ही ये प्रताप है कि हिरण बनने के बाद भी महात्मा भर की विस्मृति नहीं हुई और बोले देखो मैं हिरण के बच्चे के प्रति ऐसा मेरा ममत्व हुआ मुझे हिरण बनना पड़ा है अब तो ये महाराज सूखी घास खाते शरीर मिला है भोगना तो पड़ेगा हिरणों के झुंड से दूर रहते एक बार जंगल में आग लग गई सब हिरण निकल के चले गए नहीं गए और अपने देह का परित्याग कर दिया प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की इनको मानव जन्म पुनः दिया उसमें भी अंग्रस गोत्री ब्राह्मण के घर जन्मे महात्मा भरत पंडित जी की दो पत्नियां थीं, एक के और कई बेटी बेटिया एक के एक बेटा एक बेटी तो बेटा जो हैं वो महात्मा भरत हैं, और हमारे ब्रज में कहते हैं कि होनहार बीरवान के लखत चीक ने पात होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चिकने दिखाई देते हैं पिताश्री इनके बड़े जो जो उन्होंने देखा चेहरे को और पाया क्योंकि तो चेहरा हाँ। बनावटी है कितना सच्चा है कितना प्रेमी है यह उसके चेहरे पर लिखा होता है ऐसा वर्णन है शास्त्र में पिताश्री ने देखा इस बालक के चेहरे की आभा इसकी मस्तिष्क की रेखा बताती हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा भरत जी ने सोचा आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है मुझे मानव जन्म दे दिया है एक क्षण भी अपने जीवन का बर्बाद अब जाने नहीं दूंगा अब तो कनेक्शन उधरी जोड़ करके रखना है संकल्प ले लिया पिताश्री ने इनके कान में गायत्री मंत्र दिया गायत्री मंत्र माइक पर बोलना मना है ना हा गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलना चाहिए वेद का सर्वोच्च मंत्र है कान में मंत्र दिया और कहा पुत्र अब दो घंटे में यह मंत्र मुझे याद करके तू सुना दे भरत जी बोले आज यदि मैंने मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे अब सत्यनारायण की कथा याद कर लो फिर कहेंगे अब गृह शांति याद कर लो फिर कहेंगे यजमान के बेटा हुआ है नामकरण कराया हो फिर कहेंगे उनकी शादी है तो शादी पढ़ाया ब्राह्मण का कार्य मुझे लगता है कि जिससे मैं बचना चाहता हूं कहीं फिर न फस जाऊं चार महीना में भी एक मंत्र पिताजी को रटके नहीं सुनाए जानते सब थे, सब मालूम है पिताजी बोले मेरी ज्योतिष कभी निष्फल तो नहीं हुई पर यहां फेल हो रही है मेरा विचार कहता है यह बहुत बड़ा विद्वान होगा इसका आसरण कहते हैं कि ये बिल्कुल जड़ है इसलिए नामी जड़ भरत रख दिया बोलिए जड़ जी महाराज की ऐसा निर्मल जीवन दुनिया पागल कहे परवा नहीं दुनिया कुछ बोले मालूम नहीं सारी दुनिया रूठे एक तू न रूठा चाहिए हैं? भाई लोगों ने कहा पिताजी तो पधार गए माटी का मथुना हमारे लिए छोड़ गए काम नहीं धंधा नहीं पड़े, पड़े पड़े बस जन क्या करता रहता है खेत पे जाके रखवा लिख रो खेत में जाके भी समाधि लग गई खेत की मंड पे बैठ के चिड़िया सारे खेत को खा गई भाइयों ने कहा हमने तुमको इसलिए भेजा था कि आंख बंद करके बैठ जाना जाओ यहां से घर से निष्कासित कर दिया चले गए कहा जाना है मालूम नहीं कहा रुकना है मालूम नहीं मैं नित्य हूं मुक्त हूं सिद्ध हूं चिन्मय हूं शाश्वत हूं अविनाशी हूं यह चिंतन करते करते जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए उसके देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है और देहाध्यास निवृत्त हो जाने के बाद में उसी को अवधूत वृत्ति भी बोलते हैं ध्यान देना फिर गुलाब की माला पहनाओ तो कोई असर नहीं दो मुट्ठी बालू फेंक दो तो कोई असर नहीं वेद के मंत्रों से स्तुति गा दो उसकी तो भी कोई असर नहीं और दस पांच अशुभ वाक्य बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं ऐसी वृत्ति बन जाती है एक चार अंगुल की कॉपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं बड़ा हृष्ट पुष्ट वदन है चाह गई चिंता नशी मनुआ वे परवाह जिसको कछू न चाहिए वर्णन आता है भीरों ने पकड़ लिया इनको माता जी की बलि देंगे मां बोली मैं कभी बोलती हूं क्या कि किसी की बलि दो अरे तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या करते हो मेरा नाम लेके और फिर ये महापुरुष इसको जरा भी कुछ हो गया ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा भद्रकाली प्रकट हो गई या देवी सर्वभूतें मातृ रूपेण संस्थित नमस्त्यई नमस्त नमस्त नमो नमः माताजी ने भीलों को दंडित किया और महात्मा जड़भरत जी छूट गए मां की स्तृति गाई और स्तवन करने के बाद में जड़भरत चले गए कहां जाना है मालूम नहीं चल रहे हैं वही रास्ता है रुक गए वही आश्रम है चरणों में पादुका नहीं कौपिन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं जनेऊ मोटा धारण किया हुआ विप्ररूप है मार्ग में जा रहे थे तो कहते सामने से सिंधु सौबीर देश का राजा रघुगण आ गया थोड़ा ध्यान से सुनना भारत का भागवत का जो पांच संवाद है ना भागवत जी में उसमें एक संवाद अभी प्रारंभ कर रहे हैं शुभदेव स्वामी सामने से रहुगण नाम का सिंधु सौवीर देश का राजा आ रहा है पालकी ढो के चल रहे हैं। चार पांच लोग पालकी ढोते हैं ना आपने देखी हो दो चार आगे दो चार पीछे बीच पीछ में राजा जी बैठे एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया बोले क्षमा करें भगवान मैं पालकी चलाने में असमर्थ हूं मुझे कुछ तकलीफ है तो राजा ने बड़े गुमान में भर के कह दिया तुम नहीं चला सकते तो क्या हुआ सारी प्रजा तो हमारे लिए सेवक के समान ही है अब जो भी तुम्हें मिल जाए उसी को पालकी में जोत लो और तो कोई मिला नहीं मोटे ताजे महात्मा जी मिल गए शरीर तो रिष्ट पुष्ट था ही कहार लोगों ने देखा बाबा याँ। चले गए और अपने कंधे से पालकी हटा के इनके कंधे पर धर दे परवा नहीं कोई चिंता नहीं इतना बड़ा मनीषी इतना बड़ा तत्वज्ञ इतना बड़ा आत्मज्ञानी एक साधारण से राजा की पालकी को लेकर चल रहा है जरा भी टेंशन नहीं लेकिन उनका नियम था जब रास्ते में चलते तो चार पांच हाथ जमीन देखते चलते मेरे पैर के नीचे कोई चैंटी न आ जाए और अकस्मात दिन के पैर के नीचे कोई जीव जंतु कोई चेंटी आ गई तो बाबा पांच हाथ ऊपर उछल गया हे भगवान मर तो नहीं गई अच्छा एक बात बताओ पालकी ढोने वाला यदि उछलेगा तो बैठने वाले की हालत क्या होगी राजा का सिर ऊपर की बल्ली में लगा और डांट करके बोला तुम लोग ढंग से पालकी नहीं चलाते हो मेरे कोमल सिर में चोट लग गई महाराज क्षमा करें हम तो ठीक ही चलाते हैं मोटा बाबा लगाया है बार बार उछल जाता है रघुगण ने जड़भरत जी को देखा वो क्या समझेगा इस महापुरुष को जैसे कोई पागल से बात करे वैसे उनसे बात करने लगा क्यों पहली बार आये हो मेरे राज्य में अरे हमारी पालकी ढोने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं तुम्हें पालकी ढोने की सेवा मिली तो ढंग से चल भी नहीं सकते ठीक से चलो जड़भ्रत जी ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया कोई जवाब भी नहीं दिया फिर चेटा आ गया पैर के नीचे फिर उछल गया रहुगण ने डांट करके कहा इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है पालकी नहीं चलती ठीक से चलो महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया फिर आगे पैर आ फिर बाबा उछल गए अब तो बाबागण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा डांट करके बोला बार बार कहता हूं पार के ढंग से चलाओ लेकिन तुम सुनते नहीं हो तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होते हो भाई जैसे मुर्दे के सामने कोई कितना भी बोले उसमें प्राण ही नहीं है तो जवाब देगा कहां से या तो पाल की ढंग से चलाओ नहीं हम तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करेंगे जीवन में याद रखोगे समझे करो भीते चिकित्सा क्योंकि दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है ये बात सुनी तो महात्मा जड़वर जी खड़े हो गए और इस संत के नेत्रों में करुणा के आंसू आ गए मन में सोचा आज तो मुझे बोलना होगा इस मानव के कल्याण के लिए मुझे बोलना होगा और इसमें इसका दोष भी नहीं है लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इससे कहूं कि तुम जो कह रहे हो वो पूर्ण सत्य नहीं है ऐसा गजब का बोले जड़भरत ऐसा अद्भुत बोले महाराज तीन तीन आसन नीचे बिछे हों और दो दो माइक लगे हों आप जैसे परम स्ने ही भक्तजन प्रेम से सुन रहे हो तो तीन घंटे का कोई तीस घंटे भी नॉनस्टॉप सुना जा सकता है लेकिन पालकी कंधे पर लगी है और पालकी में बैठने वाला व्यक्ति अपमान पर अपमान कर रहा है ऐसी विषम परिस्थिति में उसको आत्मोपदेश करना जड़ भरत जी के अलावा किसी और के बस की बात तो नहीं है और जो उपदेश किया है महात्मा श्री ने राजन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई आपने कहा कि मुझसे पालकी नहीं चलती पालकी चलाना तो मेरा धर्म है ही नहीं जो चलता है उसको श्रम होता है मैं कभी चलता ही नहीं जो चलता होगा उसको श्रम होता होगा जो चलता नहीं उसको श्रम क्यों दूसरी बात आपने मुझसे कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो पलकी नहीं चलती तो स्थौल्यम कालिछा जरा च निद्र रतिमुरहम मदस्सुचो देह न जात मे न सं मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है आधे व्याध आधी व्याधि का होना ये शरीर के धर्म है भूख लगना प्यास लगना ये प्राण का धर्म है ध्यान देना निद्रा तंद्रा भय ग्लानि, क्रोध हर्ष विषाद ये सब मन और बुद्धि के धर्म है मैं शरीर नहीं हूं मैं प्राण नहीं हूं मैं मन नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मोटा हूं कि दुबला आपने तीसरी बार मुझे डांट करके कहा कि तू तो जीवित ही मुर्दे के समान है पालकी नहीं चलती <laughs> कि जीवन नियमे नियम आद्यंत मद्य दृष्टम जीना और मरना ये शरीर का धर्म है मेरा नहीं शरीर के देखो पांच धर्म होते हैं जायते अस्ति वर्धते विप्रणमते अपक्षीयते या तो विनश्चति शरीर जन्म लेता है बड़ा होता है बदलता है मोटा होता है जवान होता है बूढ़ा होता है मर जाता है लेकिन कोई भी धर्म मेरा नहीं है फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जीवित हूं कि मैं मुर्दा हूं और आपने एक और बात कही कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा दंड पाणी दंड देने में यमराज के बाद मैं ही हूं महाराज आप क्या चिकित्सा करोगे क्योंकि जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा कभी हो नहीं सकती भाई मैं जो हूं वो चिकित्सा की चीज नहीं है आप आप गेहूं को पीसो और गेहूं को पीसते पीसते पीसते मैदा बना सकते हो पर मैदा को पीसकर आप कुछ नहीं बना सकते क्या चिकित्सा करोगे मेरी रहुगण ने कहा बाप रे एक पालकी को ढोने वाला आत्म इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता आखिर वो भी कपिल भगवान का सत्संग करता था रहुगण और ये वही हिरण है जो पहले जड़ भरती महाराज जिसके प्रति आकृष्ट थे वही हिरण तो रहू बन के आया इसने सोचा कोई पालकी ढोने वाला कहा इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा महात्मा जड़भरत के चरणों में गिर पड़ा कि कस्तुम निगू सर सिद्धि जाना से सूत्रम कतम उपूत कश्यासी कुछ ने माये आप कौन है महाराज भगवान बहुत बड़ा अपराध होते होते बच गया बहुत बड़ी गलती हो जाती मुझसे मैंने आपको पहचाना नहीं आप कौन परिचय दीजिए विवर्ष सूत्रम आपने जने उदाहरण किया है इससे यह तो कंफर्म हो गया कि आप द्विजय हैं विवर्ष सूत्रम कतम उपधूत लेकिन आप व्यास हैं कि पराशर है कि शुभदेव है कौन है वशिष्ठ है कहीं ऐसा तो नहीं क्षेमा नश्चो दो तो शुक्ल शुक्ल कहते हैं कपिल देव जी को मेरे कल्याण के लिए भगवान कपिल देव जी ही कहीं यहां आ तो नहीं गए परिचय दीजिए आप कौन है जड़भर जी बोले ये तुम्हारी दूसरी गलती है हमसे यह पूछना कि मैं कौन हूं जो मैं हूं वो तुम हो जो तुम हो सो मैं हूं महाराज थोड़ा नीचे वाली सिद्धि से बोलिए मैं तो उधर पहुंची नहीं रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं मेरी को समझ में नहीं आ रहा है राजन एक सूरज के नीचे हजार घड़ों में पानी भर के रख दो अलग अलग सूरज दिखाई देगा प्रतिबिंबित होगा लेकिन सूरज तो एक है हजार नहीं है जब सूरज हजार नहीं है तो परमात्मा हजार नहीं है परमात्मा हजार नहीं है तो मैं और तुम दो कैसे हो सकते हैं जो तुम हो सो मैं हूं जो मैं हूं वो तुम हूं ईश्वर सर्वभूता सर्वभूता प्राणी मात्र के अंतर हृदय में भव ईश्वर प्रतिष्ठित है विद्यमान है आत्मा निर्विकल्प है निर्विशेष है निरीह है अविनाशी है अपरिवर्तनीय है मरने जीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता रघुगण का एक बात बताइए आखिर उसने भी सत्संग तो किया ही था और देखो सत्संग जो लोग करते हैं ना उनकी रहन सहन उनकी बोल चाल सब में कुछ भिन्नता आती है अन्य लोगों की अपेक्षा उनका सब कुछ आपको भिन्न दिखाई देगा तो रहुगण ने पूछा महाराज एक बात बताए ये शरीर का संबंध किससे है शरीर का संबंध इंद्रियों से इंद्रियों का संबंध कैसे बोले इंद्रियों का संबंध मन से मन का संबंध कैसे बोले मन का संबंध तो आत्मा से ही है रघुगुण ने तुरंत बात पकड़ ली बोले स्थान अग्नितापात पैसो भी ताप महाराज एक बात बताइए हमने चूल्हे में अग्नि जलाई अग्नि के ऊपर बर्तन रखा बर्तन में दूध या पानी कुछ डाल दिया तो संबंध उसमें पड़े हुए दूध से है तो मान लो दूध गर्म हुआ अब दूध का संबंध उसमें पड़े चावल से है तो पहले चावल का बाहरी भाग गर्म हुआ फिर तंडुल गंधी फिर तंदुर अंदर से गर्म हुआ और भात बन के तैयार हो गया या तो खीर बन गया अरे महाराज शरीर का संबंध जब इंद्रियों से है तो शरीर का कष्ट इंद्रियों को मिलेगा इंद्रियों का संबंध मन से है तो तकलीफ मन को होगी और मन का संबंध अन्योन्याश्रित होने से आत्मा से है तो शरीर पर आने वाली तकलीफ आत्मा को क्यों नहीं होगी जड़वर जी हंस गए <laughs> राजन बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो पर मुझे लगता है अकोविदह कोबिद वेद बादान बदस्य तो नाथि विदाम बरिष्ठ न सूर्यो व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन शहा मनंति तुम अज्ञानियों जैसी बात करते हो बिकार युक्त अग्नि बिखार युक्त बर्तन युक्त दूध युक्त चावल की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो ये सारी चीजें तो बेकार युक्त हैं उनकी तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से नहीं कर सकते ये बेकार ये परिवर्तन सब शरीर तक सीमित है आत्मा से तो इनका मतलब ही नहीं है अधिक बात बताओ एक संत जी थे जैसे बहुत बड़ा आश्रम था और उसके महत्व जी बड़े विद्वान थे बहुत शिक्षित थे हाँ। हजारों संत वहां रहते सत्संग चलता कथा चलती प्रवचन होते कीर्तन होता भगवत पूजा होती आतिथ्य भी सबका होता अब क्या हुआ कि उन संतों में से एक संत की मृत्यु हो गई मगे बिचारी महाराज तो उनका शव पड़ा हुआ है सामने और सब लोग रो रहे हाँ रे ये तो मर गए हा रे ये तो मर गए ऐसे रो रहे हैं सा। लेकिन मेहंत जी तो हंस रहे थे लोग बोले आपको जरा भी करुणा नहीं है आपको जरा भी दया नहीं है ये बिचारे महात्मा जी पढ़ा गए और आप हंसते हैं महंत जी बोले तो ये बताओ ये जीवित कब थे बोले पांच मिनट पहले जीवित थे साहब अभी मर गए अच्छा तो मरने वाले को तुमने देखा है बताओ वो कैसा था गोरा गोरा था साढ़े तीन हाथ का था बहुत बड़ी डाढ़ी थी बहुत अच्छी जटाएं थी गौरवर्ण था बोले वो सामने पड़ा है। फिर रोते तो क्यों अजी हम उसके लिए रो रहे हैं, जो इसमें से निकल के चला गया बोले वही तो मैं पूछ रहा हूँ वो कैसा था तुमको मालूम है गोरा गोरा था साढ़े तीन हाथ का था लंबी डाड़ी थी अरे वो गोरा भी साढ़े तीन हाथ का भी और लंबी डाढ़ी भी सब तुम्हारे सामने पड़ा है फिर रोते क्यों जी हम उसके लिए रो रहे हैं जो निकल गया बोले निकलने वाले को ही पूछ रहा हूं वो कैसा था तुमने देखा है हजार उदाहरण भी देखकर तुम नहीं बता सकते वो कैसा था जैसे चूल्हे पर बर्तन में पानी हम भर देते हैं और पानी गर्म हो जाता है तो प्रसन्नता होती है लेकिन घंटे दो तो घंटे बाद जब लकड़ी अग्नि आपने नीचे से निकाल दी तो पानी वापस ठंडा हो जाता है अब हम रोने लगे पानी तो ठंडा हो गया पानी तो ठंडा हो गया तो ये तुम तो ना समझी है ना पानी पहले ठंडा था अभी भी ठंडा है गर्म तो केवल उतनी देर को है जब तक इसके नीचे अग्नि जल रही थी तो शरीर का जो नाम है शास्त्रों में शरीर का नाम है मरण धर्म राजन सिवाय मरने के शरीर दूसरा कोई काम करता ही नहीं जात ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म योगेश्वर गीता में कहते हैं जिस दिन से दिन से से अपन जन्म लेते मरना उसी प्रारंभ होता है और आगे बसदेव जी महाराज वर्णन करेंगे कल के प्रसंग में आएगा मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद सतां तेरब मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव ये मौत हमारे शरीर के साथ जन्म लेती है पर यह सारी प्रक्रियाएं शरीर की हैं मेरी नहीं है मैं तो यह हुई नहीं भगवान गीता में कहते हैं ना बासांसी जीर्णानी यथा विहय नवानी गृहनाती नरो पराणी देखो बड़ी अच्छी कथा बताएं ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार भाई हैं ना ब्रह्मा जी के पुत्र है मानस पुत्र है और ये चारों ही भाई देखने में लगते हैं केवल पांच वर्ष के उम्र है पचास हजार की। हाँ। भागवत में लिखा, पूर्वे साम जन्म हुआ था चारों का ब्रह्मा बोले बड़े हो जाओ हा और जल्दी बड़े होकर के तुम लोग अब शादी वादी करो सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनो बोले हम नहीं होते हमको नहीं करनी शादी ब्राह्मण का लेखन ये तो संसार का नियम है बेटा जो बड़े होते हैं जो लंबे होते हैं उनको विवाह तो करना पड़ता है ना चारों बोले पिताश्री बड़े होने के बाद में विवाह करना जरूरी है बोले हाँ तो हम ऐसे नियम लगाते हैं कि पांच से सवा पांच के कभी होंगे ही नहीं बस स्टॉप लगा दिया न पांच के ऊपर जाएंगे और हरिश्णम हरिशरणम हरिशरणम यही मंत्र जपते रहते हैं काल का असर ही नहीं होता उन पर हाँ अब चारों जा रहे थे सामने से आ रही थी माताजी और बाबा माता पार्वती और भगवान शंकर हाँ अब इन चारों ने शिव दे, को देखकर के भी प्रणाम नहीं किया ऐसा आता है भोले नाब तो बहुत कृपालु हैं प्रणाम करो तो बढ़िया नहीं करो तो डबल बढ़िया क्या फर्क पड़ता है असल में दुनिया बड़ी विचित्र है संसार के लोग तो बिना कुछ कहे मानेंगे नहीं यदि आप थोड़ा ऐसे करके चलोगे ना ऐसे लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया चार पैसे क्या कमा लिए झुकता ही नहीं है लोग ऐसे चलोगे तो बोलेंगे नीचे देखते ही नहीं बड़ा अभिमानी हो गया है और आप ज्यादा झुक के चलोगे तो भी लोग कहेंगे बिलै दंड करता है कर्म ही अच्छा नहीं है ऊपर देख ही नहीं सकता कर्म अच्छा हो तब ना ऊपर देखे कर लो बात ऊपर देखो तो अभिमानी हो गया नीचे देखो तो कर्म अच्छा नहीं है पर अगल बगल में देखते चलो तो भी बोलते हैं आंखों का ठिका नहीं नहीं है घूमती रहती है तो क्या मर जाएं? कहां जाए कहा जाए इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हैं दिखावे में कदाचित नहीं भी कर पाते माता पार्वती का बड़े उद्ड बच्चे लगते हैं है? जगत पिता भगवान परमेश्वर शिवजी जा रहे हैं और प्रणाम भी नहीं करते ऊंट की तरह ऊपर करके मुंह करके निकल गए बड़े उदंड लगते हैं मुझे हैं छाप देती हूं चारों ऊट ही हो जाएं लो जी वो तो ऊँट बन गए माता जी ने कह दिया देरी थोड़ी लगेगी अब भगवान शंकर जब आश्रम पे चले गए तो पार्वती मां से बोले देवी आप, आप देखो ब्रह्मत ना कभी कभी आप बिना सोच कुछ कर देती हैं जिनको आपने साप दिया है ऊंट बनने का जानती हो वे कौन है ब्रह्मा के जेष्ठ पुत्र हैं, उम्र में हमसे भी बड़े हैं हाँ पार्वती जी बोली हमको क्यों मालूम था कि जेठ जी लगते हैं मैंने तो सोचा बच्चे हैं सो मेरे से मुंह से निकल गया चलो माफी मांगे आपते सिर्फ जी बोले ये तो करना ही है चलिए अम्मा तो बड़ी करुणामयी है उनको भी लगा मैंने क्या बोल दिया अब यहां पर जैसी आए देखें तो चारों भाई ऊट बन के बैठे हा भागवत में लिखा है कथा जीविन इनका विशेषण है इन चारों भाइयों का जीवन है कथा एक भाई कथा सुनाते हैं तीन बैठ के सुनते हैं फिर तीन में से एक सुनाते हैं फिर तीन बैठ के सुनते हैं अब ऊंट बन गए तो नीम के पत्ते खाते जा रहे हैं। भागवत कथा हो रही है भगवान शंकर ने देख लो ऊंट बन गए पर कथा नहीं छूटी कथा चल रही है शिव जी ने सोचा अब माफी तो मांगे ही लेंगे कोई बात नहीं तो बाबा थोड़े मुस्कुराकर बोले क्यों जी क्या हालचाल चाल है चारों भाई बोले शंकर जी मत पूछो महाराज बहुत आनंद है ऊट के शरीर में तो बहुत मजे हैं। शिव जी बोले नहीं नहीं ऊंट का शरीर आपको मिल गया पार्वती जी ने कह दिया मुझे बड़ा दुख है ऊट के शरीर में आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा चार बोले नहीं नहीं इसमें बहुत आनंद है बोले कैसे बोले देखो मनुष्य के शरीर में नहाने का चक्कर और था यहां बिना नहाई भी कथा हो जाती है नहाने की जरूरत नहीं पड़ती इधर हां कोटी तो पहनना है कभी ऊनी कोट तो कभी सूती कोट अरे भाई मनुष्य का जो शरीर है वो महंगे वाला कोट है और पशु का जो शरीर है वो खादी वाला कुर्ता है क्या फर्क पड़ता है बासं जीर्णानीय था बिहार नवानी गृहना हाँ। आत्मा तो वही है उसमें कोई परिवर्तन आया क्या अपन कपड़े चेंज करते रहते और शिव के देखते देखते चारों भाई सनत कुमार के रूप में प्रकट हो गए वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं भगवान के अवतार हैं और अवतार भी ऐसे में से नहीं नंबर एक पहले वाले अवतार हैं चौबीस अवतारों में प्रथम अवतार आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाए आत्मानुभूति जिसे हो जाए फिर भटकाव खत्म हो जाता है फिर तो वो जीवित ही मुक्त है रघुगण ने, ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज लेकिन मुझे आत्मबोध कैसे हो आप बोलेंगे तो घर छोड़कर अभी बन चला जाऊंगा आप बोलेंगे तो मैं सर्वस्व त्याग सकता हूं लेकिन मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए कितने दिन से सत्संग कर रहा हूं तपसान जाति न चे जया निर्वपना गृहत्मा न छंद नई बजलाग्नि सूर्य बिना महत्द रजो अभिषेकम घर छोड़कर बन में जाने से आत्मज्ञान होता तो गीदड़ का तो जन्म ही बन में होता है तपस्या से आत्मज्ञान यदि होता तो कितनों ने तपस्या करी अहंकार के अलावा क्या मिला इसलिए मुझे लगता है न घर छोड़कर बन में जाने से आत्मज्ञान हो सकता न कंठवर ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या आत्मज्ञान हो सकता बिना महत्पादर जो अभिषेकम महापुरुषों के चरणों की धूल जब तक माथे से न लगाओगे उनकी सन्निधि में बैठकर आत्मचिंतन की प्रक्रिया को न जानोगे आत्मबोध होगा कैसे और मैं तुम्हें किसी और की उदाहरण कथा नहीं सुनाता राजन अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत ईह मानो मृगो भवम मृग हतार्थ जड़वर जी कहते हैं मैं पहले भरत नाम का राजा था पिता श्री का मैंने सत्संग किया मन में बड़ा वैराग्य आया घर छोड़ के मन में चला गया और मर्गो भवम वहां जाकर के मुझे मृग ही बनना पड़ा देख लो मृग की याद करते करते गया और आज में जड़भरत बन गया पर सामां स्मृति मृग देखे पी राजन कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती मेरी स्मृति उस समय भी नष्ट नहीं हुई और अद्यापी नोजहाती आज भी नष्ट नहीं होती है इसलिए संतों की शरण ग्रहण करो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चिंतन की प्रक्रिया को जानो प्रक्रिया वो बताएंगे चलना तो स्वयं पड़ेगा साधना बता कोई भी दे पर साधना के पथ पर चलना तो साधक को ही पड़ता है और गुरु के चरणों में जाने के बाद बिगड़ता कुछ भी नहीं बनता ही बनता है कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु गुरुशरण आने के बाद कुछ न बिगड़े प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में अड़चने आती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा विरोधी उनके अपने लोग हो जाते हैं श्याम का सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद प्रेम के पथ पर चलने वालों के सर्वाधिक विरोधी उनके सबसे निकटस्थ लोग ही होते हैं जिसने भी इस प्रेम के मार्ग को चुना है उसके निकटतम संबंधी ही उसके विरोधी हुए हैं प्रहलाद ने यह मार्ग चुना खास पिता ने विरोध किया ध्रुव ने यह मार्ग चुना बिमाता ने विरोध किया विभीषण ने मार्ग चुना खास भाई ने विरोध किया मीरा ने यह मार्ग चुना खास पति ने और जेठ ने विरोध किया तो का राम ने यह मार्ग चुना खास पत्नी ने विरोध किया कितने उदाहरण थे लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद जीवन की परिस्थितियों के प्रति सजग तो रहना है पर चिंतित तो नहीं होना है क्योंकि उन परिस्थितियों के जन्मदाता हैं हम उनके निर्माता हैं हम उनके चाकर नहीं हैं हम और जिस परिस्थिति का निर्माण हमने किया है तो पड़ोसी नहीं भोगेगा हमको ही भोगना होगा तो शारीरिक परिस्थितियों के प्रति सजगता रखते हुए आत्मचिंतन करो मैं नित्य मुक्त शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं बंबई में कथा कर रहा था मैं किसी संत के द्वारा आयोजित थी कथा तो बहुत संत लोग पधारे थे वहां बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब विरासते थे कथा के बाद में एक संत आशीर्वाद दो मिनट के लिए देने लगे उन्होंने तो बड़ी मीठी बात कही और मुझे बहुत भाई और संत ने एक गीत गाया और उस गीत की एक पंक्ति थी पहली पंक्ति के हम न मरे हैं मरे है हम न मरी हैं मरी है संसारा हम माने आत्मा संसार माने शरीर शरीर ही मरता है हम तो नित्य शाश्वत हैं कि चिंतन कर चिंता को मिटाना है चिंतन को बढ़ाना है मार्ग सुपथ सहज हो जाएगा ये करके तो देखो जड़भरत जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन किया भव माने संसार अटवी माने जंगल भवाटवी का स्पष्टीकरण किया हमारे ब्रज में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए ऐसे ऐसे कवि हुए हैं मेरे ब्रज में देखने में लगे तो कुछ नहीं और कविता तो संग बना के गाए आपने रसिया दंगल देखे हैं? हमारे ब्रज के गांव में होते मेरा जहां जन्म हुआ माट की बगल में गांव में छोटा सा वहां बड़े बड़े रसिया दंगल होते दूर-दूर हाँ। से और ऐसे ऐसे लोग जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता संग की कविता बनाते हैं और गाते हैं ऐसी ऐसी प्रतिभाएं ब्रज में छुपी हैं हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे कवि हुए मेघ शर्मा उनका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेम नगर की वो यातना शरीर मिलता है स्पेशल शरीर हाँ। और आगे यस्तुभा उग्रपुन पक्षण वा प्राणत उपरधी तमपकरणम पुरुषा दैरपी बिगरित अंधकूपे तत्व तैले कुंभी पाके उपरंधिय कहते हैं राजन जो व्यक्ति अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए जीव जंतुओं को मार करके राध करके खा जाता है उसको यमराज के दूध पकड़ करके ले जाते हैं और कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। जी, कुंभी पाक क्या होता जी सुखदेव जी बोले तम अपम पुरुषा दिपी अंधकूपे तप्त तैले कुंभी एक बहुत बड़ा कुआं जैसी कढ़ाई होती है हाँ उसमें कई हजार मन सरसों का तेल होता है नीचे अग्नि जलती है और जिसने भी यहां जीव जंतु मार करके राध करके खाए उस पापी को पकड़कर यमराज के दूध तप्त तेल में डाल देते हैं उसी का नाम है कुंभी पाक पकौड़ी जैसा फूल जाता है हाय हाय करके चिल्लाते हैं बोले पहले क्यों नहीं सोचा था इसलिए आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत किसी के प्रति ऐसा व्यवहार मत करो जो हमें अपने लिए बुरा लगता है राजन ये पांच प्रकार के पाप कर्म तो अनजान में हम लोगों से हो जाते रोज कौन कौन से अब देखो अपन रास्ते में चलते हैं तो चेटी मर गई मारना नहीं चाहते मर गई हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसमें भी छोटे कीड़े तो मर ही जाते घर में भोजन बनाते हैं, तो चूल्हे में लकड़ियों में कितने जीव मर जाते होंगे क्या मालूम हल जो खेती किसान करते उसमें भी तो जंतु मरी जाते हैं ऐसे जो अनजान में अपन से पाप कर्म बनते हैं ना राजन इसके लिए हमें हर गृहस्थ व्यक्ति को पांच यज्ञ रोज करना चाहिए ध्यान से सुना और हमारी माता यज्ञ कर सकते हैं। ये जो मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं ना ज्यादातर कथाएं भागवत की आयोजन हमारे उनमें ज्यादा होते तो मैंने देखा है कि वो देश में विदेश में जहां भी रहते हैं, उस घर की महिलाएं इन पांच यज्ञों का निर्वहन कर ही लेती है भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो पहला यज्ञ हो गया इसको बोलते हैं गौग्रास भोजन बनने के बाद में रोटी के कुछ टुकड़े घी चीनी मिलाकर पांच बार अग्नि में डालो ये दूसरा यज्ञ हो गया अग्नि को जमा दिया ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो आटा पचास ग्राम ले लो वृक्ष की जड़ों में चैंटी रहती हैं उनको डाल दो भंडारा हो गया चैंटियों का 150 ग्राम अन्न के दाने अपनी छत पर चढ़ जाओ पक्षियों के लिए डाल दो अच्छा पक्षियों को दाने डालने की प्रवृत्ति अभी मैं देख रहा हूँ लोगों में ज्यादा बढ़ रही है भारत में अच्छे बड़े बड़े शहरों में लोग मॉर्निंग के लिए जाते हैं तो वहां पर भी मैं देखता हूं पक्षियों को डालते हैं। अच्छी बात है, डालना चाहिए। आटे की गोलियां बनाकर के मछलियों को डालो अतिथि आ जाए उसका सत्कार कर दो कोई संत पधारे उसको शुद्ध भिक्षा प्रदान कर दो भिक्षा में कभी अपवित्रन्न नहीं होना चाहिए तो अनजान में अनजानवे हमसे कर्म बन जाते हैं राजन इनसे छुटकारा होता होती है, की होती है, सुमती बढ़ती है, और गोविंद की कृपा भी बरसती है राजन का मान लीजिए हमसे कोई पापकर्म बड़ा ही हो गया लो हमको नहीं मालूम था साहब बड़ा हो गया और हम नहीं चाहते कि उसके बदले हमें जाना पड़े नरक में तो हमें क्या करना चाहिए बोले कर्मणा कर्म निर्हारो न्यांतिकारी प्रायश्चित्यम विमर्शनम किसी भी कर्म का फल यदि हमको भोगना नहीं है बुरा कर्म का फल तो उसका अपन को प्रायश्चित करना चाहिए ध्यान से समझ प्रायश्चित क्या है शुकदेव जी कहते हैं प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप मैंने कहा क्यों जी आपने झूठ क्यों बोला आप बोले ठाकुर जी गलती हो गई मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है ये तो भाई बहुत गलत बात है आपने तो कुछ बता दो महाराज क्या करें मैंने कहा तो उस झूठ के बदले घर में सत्यनारायण की कथा करा ले तो उस झूठ का एक प्रकार से प्रायश्चित हुआ लेकिन वो प्रायश्चित्य असली प्रायश्चित कब होगा जब आगे नहीं बोलने का संकल्प ले लो कि आगे झूठ नहीं बोलेंगे समझ में आया ना आज झूठ बोला कल प्रायश्चित किया परसों फिर बोल दिया अरे फिर तो ब्याज बढ़ती जाती है अच्छा प्रायश्चित भी हमारे संतों ने मनीषियों ने शास्त्रों में कई प्रकार का बताया कि तपसा ब्रह्मचर्य शमे च प्रायश्चि पापाता महसी भी कोई तपस्या के द्वारा प्रायशित करता है कोई ब्रह्मचर्ज के द्वारा प्रायशित करता है कोई यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से प्रायशित करता है लेकिन मुझे लगता है कि केचिद केवलया या वासुदेव पारायण अघम धुनि का निहारम इव भास्कर गोविंद के चरणों की जो भक्ति है न परीक्षित वो सर्वोत्तम प्रायश्चित्य है किसी भी कर्म का बस कैसे भी मन को गोपाल के चरणों में लगा दो सबका प्रायश्चित्य हो गया फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि मैं तो ये कहता हूं राजन सकिन मन कृष्ण पदार बिंदो निवेश तदगुणराग ये यम पासभ्रतभान स्वप्ने भी पश्यती ही चीन निष्कृता ऐसा भगवान सुखदेव बता रहे शक मन एक बार भी जिसका मन गोपाल के चरणों में लग जाए भटकने की जरूरत नहीं है एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का उच्चारण कर दिया उच्च स्वर में वो यमराज की पुरी में कभी स्वप्न में भी जाता नहीं ऐसा शास्त्रों का अभिमत है और मुझे एक बात याद आ गई राजन कान्य कुर जा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास संसर्ग दूषित गोत्र में एक पंडित जी प्रकट हुए ध्यान से सुनना उनका नाम था अजामिल बहुत अच्छी कथा है भागवत में नाम महिमा। अजामिल जी की एक पत्नी है, नन्हा सा कुमार है बालक है मैंने शायद किसी प्रसंग में कथा में कहा हो कि हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं आंखें और कान कानों से गंदा गीत सुनेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा आंखों से नग्न नृत्य देखेंगे तो भी मन में काम प्रविष्ट होगा इन दोनों पर जिसने काबू पा लिया वो भक्ति के मार्ग पर अबाध गति से चल सकता है अजामिल सुंदर भी है सुशील भी है पढ़ा लिखा भी है निश्चित रूप से विद्वान है कर्म कांड में बड़ी प्रवृत्ति भी है पर आंखें थोड़ी कमजोर हैं, आंखें कभी कभी बहक जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण जोर से बोलो न धीरे काहे को बोलते वैष्णवों की एकादशी भी है आज कई लोग हम लोग तो प्राय दूसरे दिन आती है ना वैष्णवों की उस दिन दिक्कत हो सकती है जैसे कृष्ण बोलने में पर फलाहार तो ठीक ही होता है बोलो जय श्री कृष्ण अजामिल की पत्नी सुंदर है बच्चा भी अच्छा है और एक बार ये कहीं गया था किसी नर्तकी को देख लिया हाँ कोई बेशिया थी हाँ उसके गोरी चमड़ी को देखा सो पंडित जी फिसल गए और उसके पास जाकर के बोले कि तुम हमारे घर चलो अब वो तो आ गई पैसा चाहिए और घर पर जैसी आई उसने आते ही प्रश्न किया ये कौन है? बोले बोले हमारी पत्नी पत्नी जी हैं। रहेगी तो मैं नहीं रहती या तो मेरे को रखो या पत्नी को रखो ऐसा आकृष्ट हो गया ये ना समझ उसकी गोरी चमड़ी पर अपनी पत्नी को त्याग दिया एक बात कहूं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूं ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना या तो कोई गलती करते नहीं है और करते हैं तो फिर अब्बल दर्जे की करते हैं छोटी मोटी नहीं करते बोलो जय श्री कृष्ण ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है पत्नी को निकाल दिया पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है और सवेरे संध्या बंदन करने बैठा ब्राह्मण था गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है तो बेसिया गणका डाट करके बोले क्या माला वाला लेकर आंख बंद करके बैठ जाते ज्यादा पैसे कमाके लाओ ना ला। अब तो देखो अजामिल बदल गया है इसकी प्रवृत्ति बदल गई और धीरे धीरे ए, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब देखो ऐसी स्थिति बनी कि वो तो चोरी करने लगा दासिया संसर्ग दूषित भगवान सुखदेव कहते हैं दासी के संबंध से मन दूषित हो गया इसके विचार प्रदूषित हो गए चोरी करने लगा फिर बड़ी चोरी करने लगा फिर और बड़ी चोरी फिर छोटा मोटा डांका फिर बड़ा डांका फिर तो डाकू पूरा गेंग और हाथ में लंबी तलवार लेकर के नग्न तलवार और काली पट्टी बांधकर जब आजा मेल जी निकले पूरी बजरिया एक मिनट में बंद लोग सवेरे उठते तो कहते हैं प्रभु अजामिल आज दिखाई न दे जाए एक और बात कहें अब इसको सुधारे कौन छोटे बच्चे भी डरते हैं युवान भी डरते हैं नन्हा बच्चे माता की गोद में दूध पी रहा है नखरे दिखाता नहीं पीना तो माँ कह देती पीले नहीं अजामिल आ जाएगा एक श्वास में कटोरा दूध खत्म बच्चे भी डरते हैं। इसको कौन सुधारे भागवत में लिखा है दोगधुर्वई परतो भयम जो दूसरों को डराते हैं ना उनको डरना भी पड़ता है और जो कभी डराते नहीं है ना वो कभी डरते भी नहीं है ये बड़े बड़े तस्कर और बड़े बड़े अराजक कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको रात में चैन से नींद नहीं आती चौबीस घंटे की चिंता रहती है पुलिस की कौन सी गोली छाती चीर कर निकल जाए क्या मालूम क्योंकि वो दुनिया को डराते तो उनको डरना पड़ता है पर जो संत कभी किसी को डराता नहीं वो तो वृक्ष के नीचे जंगल में भी सो जाता है कोई डर नहीं अब ये संत सुधारे बोलो जय श्री कृष्ण अच्छा वैष्णव जगत के दो बड़े पवित्र धाम हैं श्री वृंदावन धाम श्री अयोध्या धाम अच्छा अयोध्या के और वृंदावन के संतों में बड़ा मनोविनोद होता रहता है बहुत आनंद आता है एक बार अयोध्या के सब संत बोले ठाकुर जी अयोध्या में भी तो करो कथा का वहां कार सेवक परम ग्राउंड है मैंने हमारे दिल्ली के कोई भक्त हैं उन्होंने सब व्यवस्थाएं करी मैंने कहा संतों को सुनाऊंगा कथा बस हाँ महाराज ऐसे ऐसे संत आते बिरागी महात्मा हजारा माला लेके हजारा माला लटक रही है तो और करीब पांच हजार संतों के बैठने की व्यवस्था मैंने आगे के कक्ष में की कि केवल संत जन यहां बिरा बाकी सब लोगों की व्यवस्था की थी आयोजकों ने मैं आपको बता नहीं सकता कैसा निर्मल हृदय होता संतों का इतने भाव से कथा सुनते मैं नित्य संतों का दर्शन करने निकलता शाम को दस मिनट जितना समय मिलता उनसे भगवत चर्चा करता तो बड़ी निर्मल भावना और कभी कभी चुटकी भी लेते रहते हैं माखन चोर के गांव से आया है हा तो मैंने कह दिया कि वो कन्हैया को जब यशोदा ने बांधा था उखल में तो कृष्ण जो है उसके पहले उग्रे रूपर व्यवस्थितमता कन्हैया चढ़ गए और बंदर उनको माखन भी लगे तो मैंने थोड़ी चुटकी ले ली मैंने कहा इसलिए लुटा रहे थे बंदरों को माखन कन्हैया सोचे राम अवतार में बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी अब तो उस समय तो सतुआ के अलावा मैं कुछ दे नहीं सकता था इसलिए कृष्णा अवतार में उनको माखन खिला के से उरण हो रहे हैं। तो एक महात्मा जी बोले सतुआ खावे तुम्हारा कन्हैया उसके पिताजी उसके बाबा उसके परबाबा हमारे खाए सतु ऐसा भाव मरता है अंतर में। हाँ। के संत वृंदावन पधारते हैं वृंदावन के संत अवध पधारते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं सब जानते हैं वही राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं निवेश इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष ये भावनाएं चुटकी लेते हैं आनंद लेते हैं अयोध्या हाँ। के संतों की मंडली श्रीधाम वृंदावन आ रही है, में है हाँ। रास्ते में पड़ता है अजामिल का गांव रास्ते में अजामिल का गांव पड़ता है कन्नकुपज गोत्र का था कन्नौज का महात्माओं के पहले हमारे प्राचीन भारत में संतों की मंडली चलती थी ना जमात चलती थी पूरी हाँ साथ में भगवान की डोली चल रही है मृदंग बज रहे हैं संत कीर्तन करते चल रहे हैं जिस गांव में पहुंचे रात हो गई वहीं पर रुक गए वहीं भंडारा हो रहा है वहीं सत्संग हो रहा है सुबह फिर यात्रा शुरू कभी किसी तीर्थ में जा रहे हैं कभी किसी तीर्थ में गांव के लोग आगे बढ़ बढ़कर सेवा करते अभी अयोध्या के जो संत जन हैं वो बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से वृंदावन की ओर आ रहे हैं। और गोविंद के नाम का कीर्तन करते आ रहे मृदंग बज रही है मंजीरा बज रहा है महाराज अब हुआ ऐसा कि अजामिल का गांव रास्ते में पड़ गया एक शिष्य बोले गुरुजी, अब रात्रि होने को आई यहीं पर किसी भक्त के हैं आज डेरा डाले संतों की भाष्या भी बड़ी विचित्र होती है हाँ। मूर्ति बोला करते मूर्ति पच्चीस मूर्ति हैं। रोड के किनारे कोई खड़ा था नालायक आदमी जो लायक नहीं वो नालायक बोले संतों ने पूछा बच्चा हम पच्चीस मूर्ति हैं हाँ श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं अब रात्रि होने को आई तो इस गांव में किसी भक्त का घर हो तो बताओ आज उधर ही विश्राम करेंगे उधर ही भंडारा होगा वो आदमी ने देखा और सोचा बड़े आगे तिलक फूटा लगा के बाबा जी ऐसे भगत के घर भेजूंगा जीवन भर याद रखेंगे अब वो क्या समझे महात्मा बाबा हमारे गांव में तो सबसे ऊंचा भगत अजामिल है आप अजामिल के घर चले जाइए सुनिए भोजन भी मिलेगा दक्षिणा भी मिलेगी और प्रभु ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी अब संतों को क्या मालूम ये कौन सी पूजा की बात करते हैं बेचारे मृदंग बजाते चिमटा बजाते शेत ताराम का झंडा लेके रामदास आगे चल रहे अजामिल के घर के द्वार पर झंडा गाड़ दिया ये तो बढ़िया हुआ अजामिल घर में नहीं था। अजामिलुणा दृश्य उपस्थित हो जाता अजामिल की पत्नी भीतर से निकली महात्मा को देखा जटाधारी मठाधारी सोटाधारी लोटाधारी दूधाधारी बहुतीधारी, धारी, धारी, धारी, धारी, धारी, बहुती धारी तुम्माधारी त्रिशूलधारी बड़े अद्भुत विचित्र संत है उर्दपुंडारी त्रिपुंडधारी किससे मिलना है बेटी भगत जामिल कहां है गुरुजी आए हैं आज यही विश्राम होगा आज यही संत भगवान बिराजेंगे यही भंडारा होगा जल्दी बुलाओ भगत जामिल को जिनके गृह पावन भाई संत पधारे आए बस भेष्या की आंखों में आंसू आ गए और कहा बाबा आप गलत जगह पे आ गए मेरी मां कहती थी बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से झूठ मत बोलना मेरे घर में इतनी पवित्रता कहां जो मैं आपको पानी भी पिला सकू मेरा पति तो यहां का नाम डाकू है महाराज बहुत नामी गिरामी है और संतों को देखते ही तो बस वो क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और मैं तो मेरे घर में इतनी कहां पवित्रता कि मैं आपको जल पान करने के लिए भी कहूं मेरे रसोई घर में तो इतनी अशुद्धि है कि मैं आपको जल भी नहीं दे सकती कोई बात नहीं बच्ची वो हमने भगत से पूछा उसने इधर का ही पता बता दिया तो अपन लोग आ गए अभी जाते हैं आगे वाले गांव में रुक जाएंगे कोई बात नहीं संत जब चलने लगे तो उस बेषियों के नेत्रों में धार बह चली आंसुओं की पर मन में सोचने लगी इस जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया मुझे स्मरण नहीं है जरूर मेरे पूर्व जन्म का शुक्रता आज उदय हुआ है जो मेरे घर बिना बुलाए संत आ गए पर देखो मेरा दुर्भाग्य मैं संतों को जल भी नहीं पिला सकती महात्मा लोग जा रहे थे पीछे दौड़ी दौड़ी आई महाराज जी रुकिए और चरणों में गिर के बोली बाबा एक बात बताओ मैंने सुना है कि रसोई में अपवित्रता हो तो स्वयं उसमें भोजन नहीं बनाया जा सकता लेकिन सूखा सामान दे दें तो उसमें तो कोई अपवित्रता नहीं है आप संतों में कई संत बड़े वृद्ध भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कहा जाएंगे आप रात्रि में यदि आपको बहुत बुरा न लगे तो ये सामने वृक्ष है ना बट वृक्ष इधर अपने आसन लगा लीजिए आटा दाल चावल सब दे देती है इधर भोग बना के पाए शिष्य बोले गुरुजी हम बिल्कुल नहीं रुकना बिल्कुल चलिए यहां से एकदम ठहरना नहीं है पर गुरुजी बोले आज हम यहीं रुकेंगे गुरुजी बोला दुष्ट है इसका पति डाकू है अपमान कर देगा महात्मा जी बोले हमारा कोई सम्मान करे तो ही हम किसी को उपदेश करें तो हमारा संतत्व तो क्या रहा अरे साधुता तो, तो वो है साधनों तिपर कार्य साधु बिगड़े हुए को जो साध दे वही तो साधु है अपमान करने वाले को भी सही रास्ता दिखाए वही तो संत है आज इधर ही रुकना है बच्चा रामदास वृक्ष के नीचे सबने आसन लगा लिया राम जी की डोली सजी थी बेचारी ने अंदर से सामग्री से लाखन के दे दी संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए भगवान का भोग लगाया और कीर्तन चल रहा है आहा। आनंद रस बरस रहा है लेकिन महात्मा जी गुरुदेव ने एक ग्रास अपने मुख में लिया होगा कि आंसू आंखों में आंसू आ गए शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या हुआ आप क्यों रो पड़े बेटा मैं सोच रहा हूं कि हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और इसको अन्न खाने के बाद भी इसको सही रास्ता न दिखाया तो हम काये के संतें इसलिए अपने रघुवर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अजामिल के जीवन में परिवर्तन आ जाए इसका जीवन सुधर जाए क्योंकि वो कभी न कभी तो आएगा डांका डालकर लौट रहा होगा बस उसको क्या उपदेश दिया जाए बस मैं यही सोच रहा हूं एक बोले गुरु जी ऐसा करना आप उससे बोलना भाई तू तू ब्राह्मण है गायत्री मंत्र का जाप किया कर गुरु जी बोले नहीं करेगा जैसा उसकी पत्नी ने बताया वो नहीं जपेगा गायत्री एक शिष्य बोले थे उससे बोल देना ब्राह्मण हो सुंदर कांड किया करो रोज नहीं करो तो मंगल की मंगल कर लिया करो गुरुजी बोले वो तो लंका कांड ही करेगा क्या मालूम करेगा सुंदर कांड जय श्री कृष्ण कुछ न कुछ उपाय तो बताना होगा ऐसे जो सहजता में हो सके अजामे ला गया रात के ढाई बजे और महाराज पोटरी गठरी बांध करके लाया था हा पोटरी गठरी को रख दिया दार दार पर और और संतों को देखा क्रोध में भर गया कहिए, कैसे मिलना है अरे आप लोग मेरी अनुमति के बगैर मेरे घर के द्वार पर आई कैसे आपको मालूम नहीं है अजामिल का घर है बिना मेरी अनुमति के आपकी आने की हिम्मत कैसे हुई गर्जना करते जोर से क्रोध में भर गया है चेना बोले हमने पहले ही मना किया था मत को गुरु जी देख लो कितना दुष्ट आदमी है। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था बरस रहा था पत्नी की नींद खुली घर से निकलकर दौड़ी आगे क्या आकर उसने देखा संतों को डांट रहा है पूछ रहा है क्यों आए किस लिए आए काय को आए पत्नी डांट करके बोली शर्म नहीं आती महात्माओं से ऐसे बोलते अरे हमारा भाग्य संत लोग आगे वृंदावन जा रहे थे मैंने इनको रोक लिया हाँ रात्रि भी यहां रोक गए भगवान का भोग लगा कि पाली अपना क्या बिगड़ गया ऐसे बोलते हैं संतों से भी शहूर नहीं है सो नॉर्मल हो गया एक बात कहूं पत्नी से बहुत डरता था हा कितने बड़ा डाकू सही पत्नी से बहुत डरता था और एक बात कहूं डरना भी चाहिए और एक बात कहूं भलाई भी इसी में है नाराज काय को होती हो देवी तुमने बुलाया है तो दो चार दिन और रख लो मैं मना थोड़ी करता मैंने तो ऐसी पूछ लिया महात्मा बोले बिटिया के पास में तो अच्छी चाबी है दिरासी घुमाई नॉर्मल हो गया संत जी बोले शिष्य बोले अब ठीक हो गया माहौल चलो यहां से बोले नहीं अभी इसको सुधारना है अरे गुरुजी कुछ और कह देगा बोले कह देगा तो कह गुरुजी मुस्कुराकर बोले बेटा अजामिल कहिए हम 25 मूर्ति हैं तुम्हारे अब विश्राम किया है वत्स प्रसाद भी पाया है और संत जब प्रसाद पा लेते हैं तो बाद में दक्षिणा दी जाती अपन को दक्षिणा नहीं दोगे अजामिल ने पहले तो देखा पत्नी किधर है, फिर बोला दक्षिणा, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही महात्मा जी आपका ये चिमटा तुम्मा लोटा मैंने छुड़ाया नहीं है नहीं ये भी इधर ही धर जाओ उपदारों यहां से भूतों से ही पूत लेना चाहते दक्षिणा हमसे बेटा हमारी हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए हमारी दक्षिणा यही है कि बस एक बात हमारी मान जाओ बस क्या बात है कहिए होगी हो तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे हमारी मर्जी पति कहते हैं तो एक बात तुम सुन भी नहीं सकते गौर से हाँ जी बोलिए नहीं मैं यही कह रहा था कि आप बताइए मैं मानूंगा बच्चा वो कहना हमको यह था कि तुम्हारे पुत्र कितने बोले नौ पुत्र हो गए दस भी होगा बस तो हमारी दक्षिणा यही है बेटा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से दसवा बालक जो जन्म लेकर आवे उसका नाम नारायण रख देना और हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए अजामिल बोले तो कुछ पुराना सा लगता है कोई नया रखेंगे पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं थे तो बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या व्र कहती हो तो रख ले तो तस्वय स दशतेशां बालो नारायणो नामना दशतेषामायणो उसने कालांतर में अपने पुत्र का नाम जो दसवा पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया देखो कितना सुंदर सहज उपाय बताया संतों ने सहज उपाय वैसे नाम नहीं जपेगा तो ऐसे तो ले ही लेगा दस पांच बार अब जब भी जाता अरे नारायण जी है? जी, पिता जी आया आओ बेटा घूमने चलते अरे भाई नारायण कहा है जी आया आओ बेटा ये कार्य करते हैं अब दिन में दस पांच बार तो नारायण का नाम निकल जाता उसके मुख से लेकिन पाप में तो कोई कमी नहीं आई भगवान सुखदेव कहते हैं मृत्यु का समय आया यमराज के दूत उसके गले में रस्सी बांध कर खींच करके ले जा रहे हैं मरते समय आदमी ज्यादा तड़पने लगे तो बुजुर्ग कहते हैं समझना यमराज के दूत उसको ले जा रहे हैं हाँ। और वो मरने वाले कोई दिखाई देते हैं और किसी को दिखते और नहीं है बगल में कोई खड़ा हो उसको नहीं दिखते जामिल को यमराज के दूध जब पकड़कर खींच के ले जा रहे हैं जोर से चिल्लाता है अरे कोई बचाओ अरे कोई बचाओ अरे कोई आओ ये कौन मुझे ले जा रहे हैं अब मैं कौन आवे तू तो क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावित नरोड़े चई आजुहा थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था चिल्लाया पूरी शक्ति से नारायण आओ नारायण मुझे बचाओ लेकिन ये नाम तो मेरे प्रभु का है और मृत्यु के अंतिम क्षणों में इसने प्रभु का नाम नामोच्चारण किया बिल्कुल स्पष्ट एकदम सीधा नारायण बचाओ प्रभु नारायण के चार पार्षद आ गए और मैंने प्रातः कथा में कहा था ना कि परमात्मा के धाम में रहने वाले जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी आकृति उनका स्वरूप बिल्कुल भगवान जैसा हो जाता है ऐसा लिखा है सर्वे वैकुंठ मूर्त सब वैकुंठ रूप हो जाते हैं सबके चार भुजाएं शंख चक्र गधा पद्म सबके होते हैं दरबान और भगवान में पता ही नहीं चलता श्रीवत्स चिन्ह कौस्तु मणि से ही पता चलता यह नारायण है या दरबार है सब एक से होते हैं। यमराज के दूतों को आकर के प्रभु के पार्षदों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था वर्णन किया भागवत में सर्वे पद्म पला साख्या पीत कौशल की लसक पुष्कर मालिन इतने सुंदर हैं प्रभु के पार्षद छोड़ इसको इसको पकड़ करके नरक में ले जाने का आपका कोई अधिकार नहीं है यमराज के दूत बोले से हम ऐसे काय को डांटते हैं अपन वो भी कोई और, अ, अ, अ, अ, अ, अ, ऐसे वैसे नहीं है हम भी धर्मराज के सेवक हैं अब देखो अजामिल को दोनों दिखाई दे रहे हैं इधर यमराज के दूत हैं इधर परमात्मा के पार्षद हैं तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछ ही लिया यदि तुम लोग धर्मराज के सेवक हो तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है ब्रूत धर्म से नत्व यज्ञ धर्म बताओ धर्म की परिभाषा क्या है बड़े आए धर्मराज के सेवक दूत बोले नहीं नहीं हम परिभाषा बता देंगे हमने सब याद कर रखा है कि वेद प्रणहितो धर्मो य धर्मस्त विपर्य वेदो नारायण साक्षा स्वयं भूरि सुश्रुम वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलना ही धर्म है ध्यान से सुनना और वेद ने जिसके लिए इनकार किया मना किया उस कार्य को करना ही अधर्म है वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रि सुश्रुम वेद साक्षात नारायण का रूप है यह हमने सुना है प्रभु के पार्षद बोले एक बात बताओ जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उन्हीं प्रभु नारायण के नाम का उच्चारण इसने किया है तो तुम ये नहीं जानते कि नारायण नाम का उच्चारण करने वाले यमपुरी में कभी नहीं जाते दूत बोले कर लो बात भगवान का नाम थोड़ी ना गाए तो बेटा का नाम गाता जी प्रभु के पार्षदों ने फिर जवाब दिया अच्छी बात बताई सांकेत्यम बा वोभम हेलन वही कुंठ नाम गृहणम अशेषा गहनम विदु प्रभु के नाम को संकेत में भी गाया जाए तो भी कल्याण हो जाता है सांकेत्यम आपका कुछ भी नाम सही अयोध्या में जो हमारे विरागी संत वास करते हैं उनकी एक आदत होती है आपका कुछ भी नाम सही आपसे बोलेंगे कैसे मालूम है अरे राम जी अरे सुन, सीताराम अरे सुनना भैया जैसे वृंदावन में राधे राधे सुनना जी ऐसे संकेत में भी प्रभु का नाम निकले तो भी कल्याण होता है और पारे हास्यंबा मजाक में भी हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो भी कल्याण होता है हेलन अब हेलना में सुनो झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है चलो चलो बड़े आए राम जी के ताऊ जी सल थोड़े ही पड़ती है राजा रामचंद्र के बाद में तुम्हारा ही तो नंबर है ऐसे झगड़े में भी प्रभु का नाम निकले मुख से तो भी कल्याण होता है गुरु नाम गुरुणाम च लघूनाम चुरुणी च ज्ञातुक चायश्चितोक्ता महर्षि भी हमारे ऋषियों ने हमारे महापुरुषों ने मनीषियों ने तत्वज्ञ लोगों ने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर पाप का प्रायश्चित बताया है लेकिन सर्वोच्च प्रायश्चित गोविंद का नाम है उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भे ब्रह्म समाना है ध्रुव हरि गरिनाउ पावा अचल अनुपम ठाऊ राम एक तापस ती तारी नाम को टिखल खुमत सुधारी और अंत में तो कमाल कर दिया कहू कहां लगी नाम बढाई राम न सक नम गुण गाई परमात्मा का नाम किसी भी मायने में पर देखो हमारे यहां तो हमारे ब्रज की उपासना में चीज चीज चार हैं तत् तो एक है नाम रूप लीला और धाम ऐसे वैष्णवाचार्यों का मत है नाम रूप लीला और धाम ये नाम चार हैं चीज बिल्कुल एक है भगवान के नाम का जाप करो भगवान के रूप का चिंतन करो प्रभु की लीलाओं का श्रवण करो और धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो चारों में एक भी हो जाए तो चारों हो जाएंगे और चारों आपने कर लिए फिर तो कहना ही क्या क्योंकि एक ही चीज है भगवान का नाम किसी भी मायने में प्रभु से कम नहीं है और मरा मरा करने वाला जब मुक्ति पा सकता है तो नारायण स्पष्ट बोल रहा है बेटे के सिर पर रखें गाओ नाती के सिर पर रखे गाओ पोते के सिर पर रखें गाओ प्रेम से गाओ बिना प्रेम से गाओ क्या फर्क पड़ता है आज एक बात बताओ अग्नि को आप प्रणाम करके छूगे तो जलाएगी नहीं अग्नि को गाली देख के छूगे तो जलाएगी नहीं क्योंकि अग्नि का काम है सिर्फ यानी सिर्फ जलाना कैसे भी उसको छुआ जलाएगी तो भगवान के नाम को प्रेम से गाओ तो भी कल्याण बिना प्रेम से गाओ तो भी कल्याण थोड़ा अब चैतन्य महाप्रभु गए थे एक बार चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जब जगन्नाथपुरी में पधारे तो वहां देखा दो बैठे थे लोग जब कर रहे थे एक कहता था विष्णवे नमः विष्णवे नमा विष्णे नमा विष्णे नमः दूसरा बोल रहा था विस्नाय नमः विस्नाय नमः विस्नाय नमः एक इनका देखिए अशुद्ध मंत्र बोल रहा है ये कैसे काम करेगा चेतन देव खड़े हो गए बोले व्याकरण की दृष्टि से विष्णवे नमा शुद्ध है विष्णा नमा अशुद्ध है पर यह जपने वाला यह समझ रहा है कि जो वो है वो ये है इसमें मुझे लगता है कि गोविंद की नजर में जो करंट उसका है वही करंट इसका भी है मासर नहीं होता है वो तो देख लेते हैं कि हां ये जप रहा है जानबूझकर गलती करे ये तो अपराध है पर अनजान में मंत्र में भी ऐसा हो जाए तो गोविंद क्षमा करते हैं नाम की तो बात क्या है नाम में तो कहना क्या है ये दूत लौट करके चले गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन भर पापकर्म करें बच्चे का नाम नारायण रख दें मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है प्रभु के नाम का गान करने की वजह से यमराज की पुरी में अजामिल को जाने से रोक लग गई लेकिन किए गए जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मोक्ष कसे मिल सकता है इधर यमराज के दूत लौट कर चले गए अजामिल को बड़ी ग्लानी हुई बन में चला गया वहां जाकर तपस्या करी प्रायश्चित किया नाम जब किया मुक्ति बाद में पाई लेकिन भगवान के पार्षद भी चले गए यमराज के दूत जब लौट करके आए तो यमराज तो प्रभु के बड़े भक्त हैं द्वादश भगवतों में नाम है उनका क्या बात है तुम लोग खाली कैसे आ गए बोले हम बच करके आ गए ये क्या कम है क्या हुआ बोले कति संति हसास्तारो जीवलो कस्य वही प्रभो त्रैविध्यम फलाविव्यक्ति हे तब हम तो समझते थे आप ही जगत के मालिक हैं महाराज हम लोग गए और पापी के गले में रस्सी बांध कर खींच करके लाई रहे थे कि उसने अपने छोटे बेटा नारायण को पुकारा नारायण आओ वो चार आगे पीले कपड़े वाले चार हाथ वाले हमको उपदेश कर दिया धक्के देखे भगा दिया यमराज बोले धीरे बोलो धीरे और आंखें बंद करके ध्यान में निमग्न हो गए क्या हुआ भगवान यमराज बोले तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो मेरे प्रभु के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया प्रभु हाँ हाँ क्योंकि परो मदन्यो ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम कभी आंखें बंद करके बैठता था भजन करने तो लोग पूछते थे आप किसका भजन करते हैं तो मैं जिसका भजन करता हूं वही तो मेरा परात्पर नारायण है दो तक रहते का महाराज जी बोले ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम जैसे पट होता है ना वस्त्र उस वस्त्र में ऊपर से नीचे तक सूता परोया हुआ है हैं? ऐसे पूरा संसार जिसमें प्रोत है संसार में जो प्रोत है अहम महेंद्रो निरीति प्रचेता सोमोगी पवनोर पवन और ये महाराज कहते हैं कि मैं महेंद्र देवराज इंद्र निति प्रचेता गण हम सब उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं प्रकृति अष्ट प्रकृति उन्हीं के आदेश का पालन करके संसार के कार्य को संवारते तुम बड़े पुण्यात्मा हो बड़े भाग्यवान हो कि तुमने मेरे प्रभु का दर्शन उनके पार्षदों का दर्शन पाया सुनो उनके नाम में बहुत चमत्कार है और उनके नाम के एक आधार पर सृष्टि के संचालन में जो सहयोगी है ऐसे हम बारह भागवत हैं और अरे ऐसा लिखा है संतों का अभिमत है इन द्वादश भागवतों का यदि कोई व्यक्ति प्रातःकर एक बार नाम जप लेवे उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं ये महाराज के दूध सुनने कौन कौन से महाराज बता दीजिए बोले स्वयं नारद संभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको बलिर भी स्म ब्रह्मा नारद जी संभु शंकर कुमार चारों भाई सनत कुमार आदरणीय कपिलजी स्वांभुमनु प्रहलाद जी, प्रहला जी महाराज महात्मा जनक भीष्म पितामह बलिराजा प्रहलाद जी महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी और यमराज बोले मेरा नाम भी आता है अपना नाम सबसे बाद में बताया कि द्वादश थे बिजने धर्म हम भागवतम भटा भागवत धर्म को जानने वाले हम द्वादश भागवत हैं प्रभु के नाम की महिमा के आधार पर चलने वाले तुम बहुत बड़ी पुण्यात्मा हो ऐसे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि तुमने गोविंद का दर्शन कर लिया उनके पार्षदों का बोले सुनिए एक निवेदन है हमारा आप हमसे यो क्यों बोल रहे थे धीरे बोलो यमराज बोले असली बोल रहा था कि आप जेल में चारों तरफ पापी बंद है और ये जो नाम जो है ना मुक्ति देता दे झटपट अपने नाम जोर से गाओगे और सब माला जपने लग गए तो सब मुक्ति पा लेंगे फिर मैं काय को बैठा हूं यहां दूत बोले तो दूसरी बात का ये निवेदन करना चाहते हैं आप तो बोल देते हैं। जाओ उसको लेके आओ अब हम किसी पापी को लेने जाएंगे तो वो अपने बेटे का नाम राम जी रख देगा तीसरे को लेने जाएंगे तो वो अपने पुत्र का नाम कन्हैया जी रख देगा हम जाएंगे लेने बोकेगा कन्हैया आओ फिर वो पीले कपड़े वाले आएंगे फिर हमें धक्के लगेंगे इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि आज कुछ क्लियर कर दो आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना हमको बता दो बस क्योंकि बहुत अपमान हो जाता है यमराज बोले नोट कर लो कि जी हु नाम अध्येय चेतस्मृति त चरणार विंदम कृष्णायनो नमत शिरेपी तानध्वस तो कृत विष्णु जिसकी जीव एक बार भी गोविंद के नाम का कीर्तन नहीं करती उनको पकड़ के ले आना जिसका चित्त एक बार भी कृष्ण के चरणों का चिंतन नहीं करता उनको पकड़ के ले आना जिसका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में नहीं झुकता उनको पकड़ के ले आना बर। दूत बोले थोड़ी सरल भाषा में बता दो ना साहब यमराज बोले लिख लो जो कथा सुनते हैं जो कीर्तन करते हैं जो भजन करते हैं उनको नहीं लाना जो कथा नहीं सुनते कीर्तन नहीं करते भजन नहीं करते उनको ले आना लिख लिया बोले हम दोबारा से बताते हैं कोई गलती हो तो बताना जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना कीर्तन करते हैं उनको नहीं लाना भजन नहीं करते भजन करते हैं उनको नहीं लाना जो कीर्तन नहीं करते भजन नहीं करते कथा नहीं सुनते उनको ले आना हमने लिख लिया लेकिन एक बात आपने बताई नहीं शायद आप भूल गए या हमने पूछा नहीं यमराज बोले कौन सी बात बोले कथा में आके जो सो जाते हैं उनके लिए क्या करें कथा में आ गए आके सो गए उनके लिए क्या प्रावधान है आपके संविधान में यमराज बोले बाद में पूछना अभी बोल दो ना साहब। यमराज बोले सुनो, जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी पकड़कर कंड रख में नहीं लाना क्यों क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है अरे घर में सो जाएंगे तो क्या मिलेगा कथा में आकर सो गए मान लो तो जब कभी जैसल कृष्ण मिलेगा तो कभी तो आंखें खुलेंगी और खुलेंगी तो कुछ तो अंदर जाएगा प्रविष्ट कर्ण करण रंधेण स्वानाम भाव सरो हम इसलिए कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको भी नहीं लाना मैं सोचना कि हम यमराज ने छूट तो दे ही रखी है हा सब कह दिया है, घर में बच्चे सोने नहीं देते कथा मंडप में आओ और बल्ली से सिर लगाओ और तीन घंटे की समाधि जो जो जागत है सुपावत है भगवान के साथ में संबंध जोड़ो भगवान के प्रति विश्वास करो और उनके प्रति समर्पित तो हो जाओ ये भक्ति की तीन धारा अभी थोड़ी चर्चा करेंगे आइए संबंध पर थोड़ा हम विवेचन सुने गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के पास में बैठे थे इसी स्वर में और उन्होंने जब देखा भगवान राम को आंखों में आंसू आ रहे हैं क्या संबंध जोड़ूं? गोपियां का भी एक संबंध है नदरानी का भी एक संबंध है गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता बोल रहा हूं मैं तू दयालो दीन हो तु दानी हो बेकार गुरुवज्ञा का परिणाम उनचास मृदगुणों की उत्पत्ति ब्रादी प्रसंग कहा ये प्रसंग सुनते, सुनते परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से एक प्रश्न कर दिया बहुत उत्तम प्रश्न है ध्यान से सुनना बोले ब्रह्म नाम भगवान स्वयं इंद्रस्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा राजा परीक्षित कहते हैं एक बात मेरी समझ में नहीं आई क्षमा करें भगवान भगवान भेदभाव क्यों करते हैं समप्रिय सुरित भूता नाम भगवान स्वयं सबके प्रति सौहार्द और समदृष्टि वाले जो परमात्मा हैं, फिर इंद्रश्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत इंद्र के लिए देवताओं के लिए दैत्यों का बध कर देते हैं मरवा देते हैं विषमो यथा यह तो वैषम्य है विषम भाव है क्यों करते हैं ऐसा सुखदेव जी बोले मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि भगवान किसी को मारते और किसी को बचाते हैं बोले और तीन दिन से आप क्या क्या रहे राक्षस को मार दिया भक्त को बचा लिया पापी को डुबो दिया प्रेमी को पार लगा दिया आपकी सारांश तो यही होता है बात का मैं पूछ रहा हूं क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है राक्षस भगवान के पुत्र नहीं है फिर एक को मारना एक को बचाना एक को डुबोना एक को ये ठीक बात नहीं है माफ करना क्यों करते प्रभु ऐसा सुखदेव ने कहा देखो परीक्षित मेरे भगवान कभी किसी को मारते नहीं है और भगवान कभी किसी को बचाते नहीं है कंफर्म है न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं ये सब चमत्कार तो उनकी आंखों का है जो आंखों के सामने आ गए पार हो जाते हैं और जो आंखों के सामने नहीं आए वो डूब जाते बह जाते आंखों के सामने जाने का मतलब है राजन प्रभु की याद करना हाँ एक बात कहूं ब्रज की बात है नहीं जब पांच वर्ष के हैगे तो बोली कि मैं लाला के नाम से अब यमुना में दीप दान करूंगी बड़ी प्रसिद्ध कथा है मैया ने धूमधाम से जन्मदिन मनाए को निश्चय किया हम लोग मनाते हैं ना जन्मदिन मोमबत्ती जलाते हैं। और बेटा से कहते हैं बेटा बुझा दे जीवन भर अंधेरा तो भी रहे फिर कमर मटका के तालीजा के भगवान जाने अंग्रेजी में क्या गाते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए ऐसे दीपक जलाओ जीवन में जो जीवन में अंधकार कभी आवे ही नहीं ज्ञान का दीपक असतो मां सदगमय तम असो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय असन को छोड़कर तुम सन्मार्ग के अनुगामी बनो ज्ञान का दीपक जलाओ मुझे याद है मैं जब छोटा था ना मेरी दादी का नाम था मिश्री देवी और जैसा नाम था वैसा मीठा स्वभाव था मुझे बहुत दुलार करती थी बहुत लाड़ करती और जब मैंने पहली पहली कथा करी थी सन पिछहत्तर में तो मैं कथा करके जब आया बंबई में थी कथा मैं जब करके आया तो महाराज जा कौन कौन से मंदिर की मिट्टी लाई सबरी मिट्टी माथे पे छाती पे पेट में और वो ऐसे ऐसे करके फिर उसको पता नहीं क्या क्या करती थी एक दिन मैंने बचपन में दीपक जलाया था और फूक से बुझा दिया दादी ने ऐसे थप्पड़ जगाया इतना लंबो है गो नेकु सहुर ना आए मैंने कि का भयो अरे दियो फूंक से ना बुझा मैं यानी फूंक से दीपक बुझाना असगुन माना जाता है और हम लोग मंगल जन्मदिन के पवित्र अवसर पर मोमबत्ती जला के बेटा से कहते हैं बुझा दे और वो फूंक से बुझाता है भारतीय परंपरा नहीं है यह हमारी पद्धति नहीं है हमारी पद्धति क्या है बच्चे का जन्मदिन है आहा यमुना महारानी में दीप दान करो गंगा में दीप दान करो मंदिर में जाकर माता कात्यायनी की अर्चना करो श्री राधा रमन देव जी की अर्चना करो बांके बिहारी लाल की जाकर पूजा कराओ बच्चे के हाथ से कराओ देहली पूजन कराओ। उशाला पास में है तो गौ माता को चारा दो गौ माता की पूजा बच्चे के हाथ से कराओ यह नियम है दक्षिण में कहीं कथा कर रहा था मैं तो एक माता बड़े प्रेम से आती अच्छा हम लोग और कुछ ना भी समझें तो कम से कम इतना तो समझी लेते हैं कि कथा कौन प्रेम से सुन रहा है एक माता अपने नन्हे से बच्चे को लेके आती आगे बैठती हूं बड़े प्रेम से कथा सुनती पांचवें दिन हमसे बोली ठाकुर जी मैं क्षमा चाहूंगी शायद मैं कल प्रातः कथा में न आ सकू मैंने कहा क्यों बहन आप तो बड़े नियम से सुन रही हैं तो नियम से सुनिए बोले नहीं कल मेरे बेटे का जन्मदिन है मैंने कहा तो क्या करना है बोले यहां का जो प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है उसमें मैंने अर्चना बुक करा रखी है मेरे यहाँ ग्यारह ब्राह्मण आएंगे संगीता पाठ करेंगे फिर गौ माता का पूजन करना है दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी है और यहाँ एक आश्रम है वहां जाकर संतों का भंडारा और उनके लिए कुछ वस्त्र वितरण कराएंगे बच्चे के हाथ से संत पूजन होगा मैंने कहा सुनो तुम बिल्कुल सुबेरी की कथा में नहीं आओ और मैं कहता हूं कि तुम्हें संपूर्ण कथा सुनने का हंड्रेड फल मिलेगा क्योंकि तुम जो करने जा रही हो भारतीय परंपरा है वो ये मोमबत्ती जलाना फूंक से बुझाना फिर वो हैप्पी बर्थडे है क्या वो करते हैं ये हमारी परंपरा नहीं है हमारी पद्धति नहीं है ठीक है किसी का विरोध नहीं है लेकिन अपनी परंपरा को नहीं त्यागना चाहिए मैं कनाडा में कथा कर रहा था हिंदू महासभा की ओर से टोरंटो में तो जब कृष्ण जन्म था तो हम लोग कृष्ण जन्म कल है ना तो उसमें पूरा मंडप सजता है पूरी व्यवस्था तो मैंने कहा कल खूब सजावट करना अरे मंच पर मैं बैठा कृष्ण जन्म का समय आया तो केक बना के ले आए इतना बड़ा मोमबत्तियां सजा दी बोले आप ही काटने मैंने कहा केक में ले जाओ मोमबत्ती फेंको घी का दीपक जलाओ इस परंपरा को समझो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना जन्मदिन तो अपनी परंपरा के अनुसार बनना चाहिए मैया ने दीपक जलाए सजाए थाली में आगे गोपियां गीत गाती जा रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, ब्राह्मण देवता भी संगीता पाठ करते चल रहे मैया यमुना में पधारी घोंटू घोंटू पानी में कन्हैया घुस गए मैया ने एक दीपक जला के दोनों में सजा के यमुना में प्रवाहित करते हैं भय बोलनी जहां तक सूर्य चंद्र को प्रकाश है मेरो लाला राज्य करे दूसरो दीपक जलाके यमुना में प्रवाहित करके बोलनी काउ विद्या में कबू काऊ से मेरो कन्हैया परास्त नहीं होए फिर दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करते में लिखा है कि भगवान राम जब जा रहे थे लंका के लिए माता का हरण हो गया और बड़ी भारी चिंता में सब लोग थे तो आकाश मार्ग से विभीषण आए और विभीषण तो प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े मैं तो आपको सुन करके आया हूं आप कृपा सिंधु हैं कृपा सागर हैं क्या, क्या क्या कहा भगवान ने विभीषण को गले से लगाया और सुनो समुद्र में से जल लिया हाथ में और विभीषण को तिलक करके राजा बोल दिया शारी सेना में खलबली मच गई आपने राजा बता दिया इसको अभी हम लोग लंका में गए भी नहीं है युद्ध हमने किया भी नहीं है क्या मालूम कल कुछ गलत हो जाए रावण को जीत ना सके कदाचित एक पॉइंट ये भी रखना चाहिए हाथ में तो आपके वचन का क्या होगा आपने तिलक कर दिया बायदा उसको राजा बोल दिया मान लीजिए लंका में कुछ उल्टा हो गया हम ना मार सके रावण को तो आपके वचन का क्या होगा प्रभु तो राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया सैनिकों से देखो विभीषण तो राजा हो गया क्योंकि रामो दीर् नाभि भाषते राम एक बार जो बात कहते हैं उसको दोबारा कहने का अवसर तो देते नहीं इसलिए जो मैंने बोलना था सो मैंने बोल दिया अब विभीषण राजा तो हो गए हैं आपकी शंकाओं को यदि मैं ध्यान में रखूं, तो यह आने वाला समय बताएगा कि विभीषण लंका के राजा बनते हैं या अयोध्या के सैनिक बोले क्यों यदि आपकी शंका है कि हम लंका में जाकर कदाचित न सके रामन से तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा और मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा लेकिन शरण में आने वाले को राम का भी त्याग नहीं सकता तो राम जी ने वहां एक बड़ा सुंदर सूत्र कहा कि सक्री देव प्रपन्ना तवास्मी तू सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतम करुणा सागर प्रभु राम ने कह दिया सकृत एक बार भी कोई मेरे पास आकर के बोल देखे रघुबर मैं आपका हूं तो सर्वभूतेभ्यो भ्यो ददामि ददामी एत मम व्रतम यह मेरी प्रतिज्ञा है मैं उसको प्राणी मात्र से अभय देता हूं शरण में आने वाले को मैं बहने नहीं देता सामने आने वाले को कभी डूबने नहीं देता मेरी प्रतिज्ञा है राम और जुर्ना विभा जो सामने आया वो डूब नहीं सकता और राजन सामने आने का मतलब ही तो चिंतन है जो जितनी भगवान की याद करेगा जितना प्रभु का चिंतन करेगा उतना ही सामने जाएगा एक और बात मैं तुमसे कहूं परीक्षित चिंतन करने की प्रभु की याद करने की हमारी पद्धतियां भिन्न भिन्न भिन हो सकती हैं लेकिन चिंतन जिसका किया जा रहा है वो चिंतन की परिस्थिति और चिंतन जिसका किया गया वो ये दोनों बदल नहीं सकते गोप्य कामात कंसो असल में क्या तुम्हारे बाबा थे ना युधिष्ठिर जी युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया था और इंद्रप्रश्न में होने वाले उस यज्ञ में जब यह निर्णय लेना था कि प्रथम पूजा किसकी की जाए तो सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण अब वहां बैठा था शिशुपाल कन्हैया की दूसरी भुआ का बेटा पांडवों की खास मौसी का बेटा कृष्ण का नाम सुनते दम दमघोष्व सु पीठ उर्ण जात मनु ऐसा लिखा है इस बारिया की पूजा जिसके माता का पता नहीं पिता का पता नहीं विरादरी का पता नहीं चार दिन से द्वारा का राजा पूजा का अधिकारी आप लोगों की मती मारी गई है इसकी पूजा और शुरुआती गालियों से करी अर्जुन के सामने कोई कृष्ण को गाली दे दे गांधी उठा लिया अर्जुन ने लेकिन गोविंद ने इशारा किया नहीं परीक्षित सुनते गए गोविंद और जब एक सौ एक गालियां दे दी तो प्रभु के दिव्य सुदर्शन चक्र ने शिषपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया आश्चर्य नहीं है कि प्रभु ने शिशपाल को मार दिया आश्चर यह हुआ कि उसके शरीर में से प्राण ज्योति निकली और सात बार आकाश में घूमकर वो प्राणत ज्योति गोविंद के मुख में होकर उनके श्री विग्रह में समा गए और मैं ऐसा मानता हूं कि मुक्ति में ये सर्वोत्तम मुक्ति है इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति भगवान में मिल जाना वहां बैठे थे संत नारद क्योंकि संत मंडली पधारी थी वहां और नारद जी थी बगल में बैठे तो तुम्हारे बड़े बाबा युधिष्ठित आंखों से तो आंसू झर पड़े नारदन पूछा धर्मराज क्या हुआ बोले महाराज ये क्या अनर्थ हो गया? ये गिन-गिन कर गोविंद को सुनाने वाला दुष्ट मैंने देखा सारी प्रजा ने देखा इसकी प्राण ज्योति आकाश में घूमी और गोविंद के शरीर में समा गई इसको तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए था इसे मोक्ष कैसे मिल गया तो जो बात नारद ने कही थी युद्ध जी को वही मैं तुमसे कह रहा हूं परीक्षित काम सानेहाप था भक्तेश्वरे मन आवेश तदम हित्वा वह वस्तल नारद ने कहा कि माना कि शिष्यपाल गिनकर गोविंद को गाली देता उनसे शत्रुता रखता था पर शत्रुता रखते समय भी उनकी याद तो करता ही था कामात, द्वेषात भयात स्नेहा काम से द्वेष से भय से स्नेह से कैसे भी मन प्रभु में लग जाए बड़ी समझने की बात है और फिर नीचे नारद जी कहते हैं गोप्य कामात भयात कंसो गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना काम से की काम भावना से की वैसे गोपियों का काम हम लोगों के काम जैसा नहीं था टीकाकारों ने बड़ा स्पष्ट किया है प्रेम गोप रामायणाम काम इत्यगमत प्रथाम गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही कहीं कहीं काम की संज्ञा दी है गोपियों का काम कुत्सित काम हम लोगों जैसा काम नहीं था लेकिन था तो काम इसलिए गोप्य काम कंस ने भगवान का भय से चिंतन किया और शिशुपाल ने देश से चिंतन किया चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है और मुझे लगता है कि उसमें उतना फर्क नहीं है चिंतन की पद्धति में भिन्नता हो सकती है फर्क उसमें नहीं है चिंता की बात यह नहीं है कि पद्धति में भिन्नता क्यों है हर्ष की बात तो यह है कि चिंतन किया कितना गया है किस प्रकार से चिंतन किया गया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कितना चिंतन किया गया वो महत्वपूर्ण है और मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है मैं बिल्कुल स्पष्ट इस, इस बात को समझता हूं राजन कभी कभी मित्र का चिंतन हम उतना नहीं करते जितना शत्रु का चिंतन हो जाता है मित्र की याद कभी कभी उतनी नहीं आती जितनी शत्रु की आ जाती है मित्र को तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं मित्र का विस्मरण तो कभी कभी हमसे हो जाता है लेकिन शत्रु को कभी भूलते नहीं है शत्रु के स्मरण को विस्मरण में परिवर्तित नहीं करते यह बड़ी समझने की बात है बड़ी समझने की पद्धति है और ये शिष्यपाल अब आप यहां बैठे हैं, कोई आपके कान में आकर के बोल दिया अरे तुम यहां बैठे हो तुम्हारा मित्र मिलने के लिए खड़ा है तड़प रहा है तो आपने कह दिया मित्र कहीं भगा जा रहा है क्या अभी कथा सुनने बाद में मिल मित्र से मिलने में कभी कभी हम कोताही बरतने लग जाते हैं लेकिन बीच बाजार में जिसने अपमान कर दिया उस शत्रु का विस्मरण हम कभी नहीं करते उस शत्रु को हम कभी भी भूल नहीं पाते उसका विस्मरण हम कभी नहीं करते उसके प्रति हमारे ऐसे भाव रहते हैं और शिशुपाल ने तो तीन जन्मों से भगवान से देश किया है तीन जन्मों से प्रभु से देश किया है बल्कि मैं तो यह कहता हूं राजन कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं बहुत ध्यान देना भक्त भगवान की याद जितनी तनमयता से करते हैं उससे भी ज्यादा तनमयता से राक्षस लोग शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करते हैं तनमयता जीवन में तनमयता कितनी होती है यह समझने वाली बात है तनमयता ही भक्ति का स्वरूप है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य आचार्य नरेंद्र जो बाद में विवेकानंद हुए गुरुदेव से बोले प्रभु कैसे मिलेंगे? बोले भजन करो तो मिलेंगे फिर उन्होंने पूछा दस माला जपने के बाद प्रभु कैसे मिलेंगे बोले भजन करो तो मिलेंगे बीस माला जप बताओ ना गुरुजी प्रभु कैसे मिलेंगे गुरुदेव बोले चलो आज मैं तुमको मिला के आता हूं बालक को साथ में लेकर के गए और गंगा के किनारे खड़े होके बोले एक डुबकी तो लगाओ बालक ने डुबकी लगाई तो गुरुदेव ने सिर पकड़ के नीचे को दबा दिया और सुनो पचास सेकंड तक हाथ हटाया ही नहीं अब तो महाराज वो बालक तड़पता एकदम तड़फन बढ़ने लगी पचास सेकंड के बाद में हटाया कैसा लगा बोलो गुरुजी आपने क्या किया मैं तो एकदम तड़फने लगा था यदि दो चार सेकंड आप हाथ और ना हटाते तो मैं तो मर ही जाता एकदम तड़फने लगा था गुरुदेव बोले ऐसी ही तड़फन जब गोविंद से मिलन की होती है तो गोविंद मिलता है ऐसे थोड़ी मिल जाता है प्रभु से मिलन की तड़फन होनी चाहिए मैं उसको शुद्ध भाषा में बोल दू तो तनमयता होनी चाहिए अब वो तनमेता मित्र भाव से भी हो सकती है गुरु भाव से भी हो सकती है पतिभाव से भी हो सकती है और शत्रु भाव से भी यदि हो जाती है तो भी मित्र गुरु पति और भगवत भाव से जिनको जो मुक्ति मिलने वाली है वही मुक्ति उसे भी मिलेगी जिसने शत्रु भाव से तन्मयता जीवन में लाई उसे भी मोक्ष ही मिलेगा क्योंकि प्रश्न कितनी किस पद्धति से चिंतन किया ये नहीं है कितना किया यह है सुनकर के युधिष्ठिर के मन में बहुत अच्छा लगा जी महाराज कहते हैं पहले हिरण कश्यपू के रूप में प्रहलाद का बहाना लगा करके इसने देखो पा लिया पत्नी थी इसकी पुत्र थे चार हलाद अनुलाद संगलाद और प्रहलाद जिसमें प्रहलाद तो गोविंद के चरणों का बड़ा अनुरागी हो गया कुछ द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतस कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते तो कभी हंसने लग जाते रोते इसलिए कब मिलोगे हंसते इसलिए कितनी कृपा की मुझे मानव जन्म दिया और बिल्कुल प्रिय नहीं कि मेरे शत्रु का नाम ये गाय उपाय हंतव्य इतने उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए सब लोग जानते हैं कथा पानी में फेंका हाथी के नीचे अग्नि में जलाया और अंत में पकड़ लिया तो ये बता तेरा भगवान है कहां बोले अस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर चर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते यदि तू तो कहता है तेरा परमात्मा सब जगह बास करता है तो कस्मात्तंभे न इस खंभे में क्यों नहीं है बोले दृश्यते मुझे दिखाई दे रहा है और कहते हैं जब उसने तलवार का प्रयोग किया तो खम्मा फाड़कर परमात्मा रूप में प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है कि विधातुं सुचात्म अदृश्यता मृगम न मानुषम अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हो गए हाँ। सत्यम विधा निज निजभत भासितम क्यों जी एक बात बताओ भगवान जब उस समय खम्भे से प्रकट हुए थे तो आज क्यों नहीं होते जब हुए थे तो आज भी होना था और जब हुए थे तो अब क्यों नहीं होते भगवान को तो आना चाहिए खम्मा फाड़ दो तलवार मार दो खम्मा फट जाता कुछ निकलता ही नहीं इसका मतलब ये हुआ कि खम्मे में पहले भगवान होते थे अब नहीं है बोल नहीं नहीं भगवान तो खम्मे में आज भी है हमारे व्रज के किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी सूरअने कफिर कन मागत सूरव फिर कन मागत पे पद सूर स स्वाद कहा पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा सिया कथा कित ने लिखी शिया कथा कित ने लिखी तुलसी जैसी मर याद कहाँ नरसिंह बसे प्रतिखम में नरसिंह बसे प्रतिखम मनुमे पर काढ़ को प्रहलाद कहा नरसिंह बसे प्रतिखम मन में पर काढ़ को प्रहलाद कहा नसिं तो आज भी प्रत्येक खम्भे में वास करता है पर निकालने को प्रहलाद नहीं तो निकले कैसे अब तो ब्रह्मा जी शंकर जी वरुण जी यम जी कुर जी सूरज जी चंद्र जी इंदर जी और जितने जी हैं सब डर के मारे भाज गए भगवान ने उसको जंगाओं पर डाल के चीर दिया संध्या का समय था अब स्तुति करने आए उसको मारने के बाद भी प्रभु का कोप शांत तो हो ही नहीं रहा है ब्रह्मा जी डर गए देवता डर के चले गए इंद्र बोले मैंने सुना है धर्मपत्नी यदि इस समय आमे तो क्रोध शांत तो हो सकता है तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना की गई अब लक्ष्मी जी को क्या मालूम था कि बब्बर शेर बन के बैठे लक्ष्मी ने सोचा बेईपति होंगे जिनके चरण दबाती हूं तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि साक्षा श्री सीता देवई तन महद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात साक्षाश्री प्रेषिता देवई देवताओं ने श्री लक्ष्मी जी को प्रेषित किया लेखर आए मना करके लाए लेकिन दृष्ट तन ऐसा रूप न कभी उन्होंने सुना था अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वाद नए ऐसा देखा था नए ऐसा सुना था शेर का मुंह और शरीर मनुष्य का माताजी दौड़ी तीन पटक लग गई दूसरा श्वास बैकुंठ में जाके लिया हा देवता बोले प्रलय होगी हण का मर गया इनका कोपी शांत नहीं होता तो नारद ने बहुत प्यारी बात कही कोई कितनी भी स्तुति गालो माता लक्ष्मी भी पधारे तो भी कुछ असर नहीं होगा क्योंकि मेरे नृसिह प्रभु के सन्मुख जब तक प्रहलाद न पधारेंगे इनका कोप शांत नहीं हो सकता तो प्रहलाद ब्रह्मावस्थित मंति के तात प्रसमय सपित्रे कुम प्रभु प्रहलाद जी को कहा ब्रह्मा ने बेटा आप पधारो आपके पिताश्री के ऊपर प्रभु बड़े कुपित हो रहे हैं इनके कोप को तुम शांत कर सकते हो प्रहलाद ने आकर के नृसिंगदेव को प्रणाम किया और चरणों में साष्टांग लेटे तो मेरे प्रभु के नेत्रों से आंसू झर पड़े और दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया लिखा है भगवान बोले मुझे आने में यदि विलंब हुआ हो तो क्षमा करना वत्स प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई तो नारदगी बता रहे कि वही हिरण का दूसरी बार रावण बना माता जानकी के बहाने से उसने श्री राम से देश किया और तीसरी बार आज शिशुपाल बनकर हम सबके सामने इसने मुक्ति पा ली तो चिंतन की पद्धति क्या है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है चिंतन किया कितना ज्यादा है वही महत्वपूर्ण है जिस जिसमें जितनी तनमयता आ जाए उतनी ही भक्ति निखरती है चिंतन की तनमयता ही भक्ति का परिलक्षण होता है सर्वोत्कृष्ट परिणति होती है युधिष्ठिर जी सुन रहे लेकिन परीक्षित ने कहा प्रहलाद ने स्तुति क्या गाई आपसे मैं दो बात बताना चाहता हूं जैसा कि मैंने कहा था प्रथम दिन कि यहां की कथा में मैं गाऊंगा कम और कहूंगा ज्यादा क्योंकि माता कात्यायनी के चरणों में निवेदन के रूप में ये कथा है हमारे परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज मातृ चरणों में जिनको पचास वर्ष पूर्ण हुए हैं इस उपलक्ष में कितना सुंदर भाव साल भर पहले महाराज स्त्री ने कहा एक कथा यहीं कराने का मन है और तुम्हें करनी होगी मैंने कहा मैं तो बालकुं महाराज संतों की गोद में ही बचपन से खेला मेरा सद्भाग्य तो क्योंकि ये कथा चरणों में समर्पित है इसलिए मेरा भाव है कि मैं मूल प्रसंग ज्यादा कह पाऊं इसलिए तीन घंटे के प्रसंग में शायद एक या दो बार ही कोई कीर्तन थोड़ा हुआ तो हुआ नहीं मूल विषय कहने का मन हुआ था तो भागवत की कथा जो यहाँ चल रही है कल उसका सबसे सुंदर दिन है कल प्रातः नौ बजे से बारह बजे तक हम लोग प्रहलाद जी की थोड़ी स्तुति सुनेंगे फिर बामना अवतार का प्रसंग होगा और कल हम श्री अवध चलेंगे सवेरे बहुत श्रद्धा बहुत भावना से यहां राम जन्मोत्सव का आनंद होगा एक भी सज्जन अभी खड़े नहीं हूं कृपया बैठ जाएं बिल्कुल शांति से बैठिए यकाल थोड़ा संक्षिप्त राम कथा कहके फिर हम गोकुल में आएंगे और बड़ी धूमधाम से नंद घर आनंद भयो जय कन्हया लाल की कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और मैं कथा प्रायः समय पर ही विराम देता हूँ पर कल सायंकाल की कथा शुरू जरूर तीन बजे ही होगी विराम का टाइम मालूम नहीं संभोर भगवान शभों भगवान्दराय परेदयागा सौश्रेया तंदीरा सवियों नीति स्वाध्यो मन सा दसुदेवाय परमात्मने प्रणत क्लेष नाशा श्री गोविंदा नमो नमः सभा के कुछ शिष्टाचार होते हैं उन शिष्टाचारों में से एक शिष्टाचार ये है कि व्यास आसन के या व्यास पीठ पर विराजमान वो सर्वोच्च होते हैं आप लोगों ने प्रथम दिन श्रवण किया होगा कि सुखदेव जी महाराज ने जब अनुग्रह किया तो उनके पिता और पितामह और विद्या के भी आचार्य सभा में विद्यमान थे लेकिन आसन पेशी सुखदेव जी महाराज ही विराजी और भागवत प्रवचन की परंपरा के अनुरूप व्यास की कथा के बाद किसी का प्रवचन होना नहीं चाहिए ये एक सभा का नियम है इस दृष्टि से कुछ बोलना असभ्यता कहलाएगी लेकिन अभी ठाकुर जी ने बताया कि यहाँ एक बड़े विशिष्ट मीमांसक भी विद्यमान हैं तो मीमांसा शास्त्र के अनुसार और व्याकरण शास्त्र के अनुसार भी सामान्य विधि को विशेष विधि बांध देती है निग्रह कर देती है तो सामान्य विधि यह है कि हमें मौन रह के प्रणाम करके वंदन करके आशीर्वाद लेके चला जाना चाहिए लेकिन विशेष विधि यह है कि अगर व्यास आसन से ही साक्षात आदेश प्राप्त हो तब ये सामान्य सभा के नियम बाधित हो जाएंगे और व्यास आसन का निर्देश अवश्य पालनीय होगा तो केवल उस दृष्टि से वरना कथा सुनने आए तो अपना बड़प्पन अपनी पंडिताई अपनी तपस्या की जो भी हो उन सब को जहाँ जूता उतारते हैं वहीं उतार करके आवे और श्रोता की तरह मनोयोग पूर्वक श्रवण करे तब ही श्रीमद् भागवत के श्रवण का लाभ प्राप्त होता है तो जो विशेषण ठाकुर जी ने कहे अब ठाकुर के वचन तो कभी मिथ्या कहना अपराध कहलाता है वो ठीक क्योंकि वो विशेषण अपने अपने होते हैं को अपना काना लड़का भी बड़ा सुंदर लगता है तो हम ब्रजवासी हैं तो फिर ब्रज के ठाकुर को अच्छे लगेंगे वो, हैं तो वो एक अलग बात है लेकिन वो दृष्टि अपनी अपनी होती है अब ब्रजवासी प्यार करते हैं तो ठीक है हम बहुत अच्छे और था, तो ठाकुर के वचन वहाँ भी सकते हैं तो हम कुछ शब्द कहें तो आप लोगों की सुनने की रुचि कितनी है तो विलम्ब हो चुका हमको मालूम है और ठाकुर जी समय पे कथा का विसर्जन करते हैं यह भी हम लोगों को मालूम है लेकिन जब निर्देश हुआ है तो आप लोगों कितनी रुचि है उसका प्रमाण अभी हम जब कीर्तन कराएंगे ना तो हमको मिल जाएगा और आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा हम अपने आप समझ जाएंगे और कि हमको कितना बोलना है तो बस उतना आप हमारे पर कृपा करना आ, हमको इशारा दे देना ठाकू र हम रे रामण हम हैं रामण वे हम देर तक बोलेंगे धीरे से कहोगे तो हम जल्दी खत्म कर देंगे shati नारायण नारायण पराम्बा भगवती अनुग्रह करती है अभी ठाकुर जी हम लोगों को स्मरण करा रहे थे रामकृष्ण परमहंस देव जी के ये शब्द हैं कि जब तक पराम्बा भगवती अनुग्रह न करे तब तक ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है कात्यायनी भगवती कहो हईमवती कहो ब्रह्म विद्या कहो ज्ञान कहो जितने भी ये प्राप्तव्य हैं ये सब के सब अज्ञान निवृत्ति पूर्वक ही संभव है सत्य की अनुभूति प्रकाश का अनुभव प्रकाशांतर से नहीं होता है उसके लिए तो आवरण भंग ही एक मात्र हेतु केन उपनिषद की आख्यायिका देवताओं की दृष्टि से कि परम पुरुष समक्ष खड़े हुए हैं यक्ष के रूप में लेकिन जब तक हेमवती पराम्बा भगवती ने अनुग्रह नहीं किया देवताओं को यक्ष के स्वरूप का भान नहीं हुआ सत्यम परम धीम से ग्रंथ प्रारंभ हुआ है और सत्यम परम धीमही में ही इसकी परिसमाप्ति की गई है कुंडलक कुंडलकटाहयन समग्र ग्रंथ सत्य का ही निरूपण करता है श्री कृष्ण भी सत्य है इस संसार में जो भी दृश्यमान है समस्या इसकी है जितना भी चिंतन है वो संसार को लेके है प्रभु को लेकर नहीं प्रभु का जितना भी चिंतन है वो संस्कार की व्याख्या के लिए है कि जो सामने पूर्व दृश्यमान है ये संसार क्या है क्या ये सशस्त्र के समान अलीक है या रज्जू में भास्मान सर्प के समान है या ये यथार्थ है क्योंकि हम इस संसार को देख रहे अनुभूति का विषय है व्यवहार का विषय है तो इसमें हमको अनुभव हो रहा है सत्य का हम इसमें जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उनकी भी अनुभूति हो रही है अगर यह सत्य है तो फिर दुख इत्यादि कैसे है इसकी व्याख्या में ही अनेक अनेक प्रकार के चिंतन हैं भागवत श्रीमद् भागवत शास्त्र का अद्भुत चिंतन है कुछ लोग इसे मिथ्या कहते हैं कुछ लोग इसको शून्य कह देंगे कि जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ा और वास्तव में नहीं है थोड़ी विद्वानों का नाम ले दिया गया इसलिए वो, वो संस्कार पड़ जाते हैं जो कि ये भाषा हम काक भाषा ज़्यादा प्रयोग करते नहीं हैं लेकिन वो बैठ गए बगल में आकर के तो वो कहना पड़ रहा है अर्थक्रियाकारित्व तो भी उसमें दिखाई पड़ जाएगा अर्थक्रियाकारित्व इसलिए ऐसा कहते हैं तो संक्षेप में सुन लो हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे Uh, क्योंकि आरती भी होना है लेकिन फिर भी श्रीमद भागवत क्यों श्रवण करना चाहिए क्यों आवश्यक है बड़े से बड़े विद्वान को भी और सामान्य से सामान्य जन के लिए थोड़ा सा पुष्प के रूप में ठाकुर जी के चरणों में मैया के चरणों में अर्पित करना है स्वप्न का जैसे ये जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे स्वप्न में संसार दिखाई पड़ता है रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है सीपी में चांदी दिखाई पड़ता है और ऐसे ही ये संसार है ऐसा कहा जाता है तो ये कौन दिखाई पड़ने मात्र से कोई चीज सत्य निश्चित नहीं हो जाता है तो कैसे निश्चित हो जाता है तो कहते हैं कि जो चीज दिखाई पड़ रही है वो जिस काम के लिए बनी है अगर वो काम कर देती तो चीज सत्य है और अगर वो काम नहीं करती तो सत्य नहीं है जैसे सीप में हमको चांदी दिख रही है और सीप ले जा कर के और हम किसी सोनार से कहें कि माय डियर इसकी अंगूठी बना दो और वो एक हथौड़ी मारे और जय श्री कृष्ण हो जाते कहते कि भैया ये तो चांदी ना है और ये तो सीप है और तो सीप में चांदी की अंगूठी बनाने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए उसमें चांदी अंगूठी बनाने की अर्थ क्रिया कारिकता नहीं है इसलिए व साप दिखाई पड़ रहा है लेकिन छुआ उसने काटा नहीं तो उसमें अर्थकारिक अर्थ, अर्थ क्रियाकारिता नहीं है तो स्वप्न की वस्तुओं में अर्थ क्रियाकारिकता न होने से वो मिथ्या हो गई ऐसा कहा जा सकता है लेकिन हमारे ये विद्वान लोग वहां छोड़ते कहाँ हैं वो कहते हैं स्वप्न में सागर स्वप्न का घड़ा दिखाई पड़ेगा तो जलाहरण करेगा कि नहीं जल लाएगा कि नहीं लाएगा लाएगा स्वप्न का शेर अगर दहाड़ेगा तो स्वप्न में और अपने शरीर की कुछ क्रियाएं हो जाएंगी नहीं हो जाएंगे डर की वजह से तो अर्थ क्रियाकारिकता है वहां लेकिन अर्थ क्रियाकारिकता स्वप्निक अर्थकारिक क्रियाकारिकता जागृत स्वप्न की और जागृत की अर्थ क्रियाकारिता बाद हो जाएगा तो इसलिए इस प्रकार के नाना प्रकार के और प्रपंचों का दर्शनों का दर्शन होता है हमारे वैष्णव संतों ने और आस्तिकों ने विशेष करके कहा कि ये प्रपंच प्रभु कृत है ये प्रपंच प्रभु का बनाया हुआ है अगर प्रभु का कृत है तो प्रभु के समान ये भी नित्य है अब प्रपंच का नित्य तो किस दृष्टि से जैसे अंगूठी भले नित्य न हो लेकिन सुवर्ण तो नित्य है ही तो इसी प्रकार वैष्णव आचार्य अगर ये कहते हैं कि संसार अगर नित्य है और प्रभु कृत है तो अगर हम संसार को प्रभु की कृति मान लेते हैं तो फिर ये संसार बंधन नहीं होगा क्योंकि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी ज्ञानम स्मारय आज हमारे कल सायकाल एक विश्ववंध्य विद्वान पंडित विद्यानिवास मिश्र जी पधारे थे हमारे पास आए थे सवेरे गए तो उन्होंने वो गए थे जगन्नाथ मंदिर में और या बद्रीनाथ मंदिर में कहीं किसी नाथ के मंदिर में गए और वहां उन्होंने सेव छोड़ दिया कि यहां आए एक फल छोड़ना चाहिए जैसे आप लोग भागवत में आए हैं तो हमको मालूम है आप निश्चित कोई ना कोई एक खराब आदत छोड़ के जाएंगे यहाँ दक्षिणा में और कोई ना कोई एक अच्छा गुण बांध के ले जाएंगे हमको मालूम है तो उस तरह से कहते हमको सेव बड़ा अच्छा लगता तो हमने सेव वहां छोड़ दिया अब यहाँ जब कल एकादशी थे उनके सेव देने की बात आई तो हमको स्मरण था हमने कहा नहीं ये पंडित जी सेव नहीं लेंगे इन्होंने दान कर दिया है तो तब मैंने ये बात कही थी कि अब ये सेव सेव नहीं रहा ये सेव का स्मरण होते ही इनको बद्रीनाथ भगवान की याद आ जाती है कि हम बद्रीनाथ गए थे वहां छोड़ के आए थे तब एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी ज्ञान स्मारे तो हमको भगवान के दर्शन होते हैं तो इसी प्रकार अगर ये सृष्टि प्रपंच परमात्मा की कृति है और उसके पक्ष विपक्ष में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं जिनका अवसर नहीं है अगर ये प्रपंच परमात्मा का है परमात्मा की कृति है तो फिर जैसे परमात्मा वैसे ये अब अगर हम प्रपंच को प्रपंच की दृष्टि से देखेंगे तो हम दुखी होंगे और अगर इसी प्रपंच को हम परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हम परमात्मा अब हमको सेव नहीं दिखाई पड़ेगा हमको बद्रीनाथ दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार अब हमको ये सृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी अगर किसी का सुंदर रूप हम देखेंगे तो सोचेंगे जिसने इसने इतना सुंदर रूप बनाया है वो कितना सुंदर होगा वो कितना बड़ा कलाकार है तो ये संसार तुमको भूले ओ परमात्मा तुमको याद हो केवल इसीलिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया गया अब अभी प्रहलाद को देखो हम लोगों ने ब्रज की वो लोक लोकगीत के भी श्रवण किए कि अब क्यों नहीं दर्शन होना इस खंभे में हमको और क्यों प्रहलाद को दर्शन हो रहे हैं तो बस इसी दृष्टि का भेद है माय डियर कि सृष्टि में कोई भेद नहीं होगा देखो एक दो मिनट का हम अपना साक्षात अनुभव काशी का बता दे रहे आप लोगों के बहुत काम का है एक बार हम काशी में रह रहे थे ये प्रहलाद की घटना कारण हमको स्मरण हो गया हम जब काशी में थे तब ये गुरुजी लोग हमारे ऊपर अनुग्रह करने ठाकुर ये नहीं पहुंचे तो स्वयं दासस तपस्विना सारे काम हमको अपने आप करने ही पड़ते थे कोई चरण जैसे कोई संत आ गए तो उनकी सेवा करना और साधु सेवा धर्म हमारा हमको सिखाया गया था तो इसलिए अगर भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं कोई संत आ गया तो अभिषेक धर देते थे बोले बाबा थोड़ी देर आप बैठो जरा महापुरुष आए इनकी मैं सेवा कर लू और फिर मैं आपके आपके पास आके पूजा करूंगा और भगवान कभी नाराज नहीं हुए बड़े प्रसन्न होते थे हम संतों की सेवा के लिए जाए तो इसी तरह एक संत आए मैं जितनी जल्दी हो सकेगा यह बात कहूंगा लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए और आज के प्रसंग को जमाने के लिए आवश्यक है और पूज चरणों ने इतना सुंदर अनुष्ठान किया है उसकी दृष्टि से भी ये हम लोगों के लिए आवश्यक न होता तो हम लोग काहे पे तो बात करते थे तो हम हमने देखा एक संत आए हैं तो वो भी जटा वाले थे ऐसे तो नहीं थे वो लेकिन जटा वाले थे इतने जोरदार नहीं थे लेकिन थे अच्छे तो आए तो उनको देखे, हम भोले का के गरम जो जो नाटक किया जाता है तो वो संत मैंने देखा रो तो नहीं रहे थे लेकिन उनके आंखों से आंसू छल छला रहे थे तो मैंने सोचा कुछ गड़बड़ मामला है मैंने पूछा तुम बैठ और हमको उस समय लोग गुरु ही कह के बुलाते थे वो बनारस के गुरु तो आप लोग जानते ही हो उसकी नहीं। गुरु तुम बैठ जाओ खाना पीना तो जिंदगी भर लगा रहेगा आज मैं तुमको वो बता रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी अभी मैं तुरंत आसन लगा के बैठ गया सुनाओ तो उन्होंने उसी दिन की प्रातः काल की घटना हमको सुनाई और एकदम सच्ची घटना है माईडियर थोड़े शब्दों के भेद हो सकते हैं लगभग हम उन्हीं के शब्दों में दोहराएंगे वो प्रातः काल हमसे मिलने आ रहे थे और हमको जिंदगी में कुछ मिला हो ना मिला हो वो हम नहीं जानते हैं लेकिन संतों की कृपा तो भरपूर मिली है भरपूर संतों की कृपा मिली इतने से लेके अब तक अब भी मिल रही है अब सामने देखे लोग कहाँ कात्यानी पीठाधीश और कहाँ हमारे जैसे भिखमंगा लोग और बगल बैठाए रखो तो वो संत हमसे मिलने के लिए आ रहे थे और उस काशी में उस पार से इस पार आने के लिए पुल बहुत दूर से वहां नाव चलती हैं वह संत नाव से आ रहे थे निर्वाण संत थे और गंगा या यमुना मिल जाए संत को हवा मिल जाए तो उनको भी भोजन ना मिले तो चलेगा तो सवेरे सबे उठ के आ गए नहा धो करके पाठ कर रहे थे तिलक विलक करके और इसके बाद कह रहे हैं गुरु मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा पाठ कर रहा तभी नाव आई नहीं थी दो चार लोग और आ गए एक मैंने देखा जवान आदमी एक छोकरी को लेकर के वहां आ गया और वहां लगा खिखी खिखी करने के लिए अपने उछल कूद करने तो हमको बड़ा खराब लगा बड़ा अशिष्ट व्यक्ति है और महारूहबाजिया कर रहे मैं तो बड़ा नीचे व्यक्ति है ये देखने रहा सब इतने लोग बैठे गंगा तट काशी सामने सब थोड़ी देर में गिलास खोला उन्होंने और लाल लाल पे जो है वो गिलास में डाल के पीना शुरू कर दिया संत कहते मेरा एकदम जल गया देखो ऐसा पवित्र स्थल काशी ब्रह्म मुहूर्त का समय और इनको बिल्कुल लज्जा नहीं शराबे पी रहे अटखेलियां कर रहे हैं। अरे मरना कोला थोड़ी तो संत कह रहे हैं कि हमारा मन बड़ा खराब हो गया कैसे पाप और हम पाप कर रहे हैं विश्वम विष्णु भूत भवे भवत प्रभु और ध्यान आ रहा है कितने पापी है तो खैर उनका मन खराब हुआ और किसी तरह के पाठ ना हुआ तो मैं बैठा सोचा कि गलत व्यक्ति के पास, तो पास बैठोगे तो उसके गलत परमाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा दूर हट गए तो वो और आया नजदीक तो मैं और दूर हुआ तो वो नजदीक आकर और उस बालिका से कहते हैं बेटा, के तो संत कहते हैं, मैं तो, ऐसा करके देखने की पैर को कह रहा। तो हम आश्चर्य देखने लग गए महाराज जी ये मेरी बड़ी पुत्री है हम लोगों का ब्याह जरा जल्दी हो जाता है पूजन में तो मेरा ब्याह जल्दी हो गया तो जल्दी बिटिया हो गई तो हम बाप और बेटी कम मित्र ज्यादा बहुत दिनों बाद में में आज आज हम महाराज महाराज जी आपकी कृपा से हमको इसके आपके दर्शन हो गए और बचपन बड़ी नटखट थी एक दिन मैंने इसे कहा तो कह मैं जाऊंगी तुम्हारी बेटी नहीं हमारी तुम्हारी खुट्टी अब ये उसको क्या मालूम बिना मेरे मम्मी कहां से ले आएगी लेकिन मैं मम्मी की बेटी बन जाऊंगी तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी और आज मैं इसको मैंने छल छा है नाव तब तक चल गई थी मेरा मन हुआ कि नाव बीच में फट जाए और मैं इस बीच गंगा में डूब के मर जाऊ बाप बेटी का पर पवित्र संबंध अरे दुनिया में और संबंध कहीं भी हो बाप बेटी के संबंध में पवित्रता कोई और हमने इसमें कालीमा देखी वो तो पी रहे का शरबत और हमने उसमें श्राप के दर्शन किए गुरु मेरे हाथ पकड़ कहते हैं संसार बुरा नहीं है सृष्टि बुरी नहीं है हमारी हमारी दृष्टि बुरी है गुरु तो अपनी दृष्टि सुधार सुधार सृष्टि अपने आप सुधार पाया। जो है वो में ही सेवा करने वाले साधु से कपट कला का अवतार वाला भी आया सृष्टि ठीक नहीं कर पाया क्योंकि उसी का संकल्प है करते हैं हम कभी सुधरेगी ध्यान रखना अगर तुमको अपनी सुधारने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई तो लिए सारी सुधर और अगर तुम्हारी है तो मंदिर में भी लोग जाकर के पाप करते हैं गंगा के तट पर भी हमने कुदृष्टि करने वाले लोगों के सुधारने की हमको अपनी दृष्टि सुधारनी है इन संतों के चरणा मृत ले लो ले ले, ठाकुर जी का चरणाम ले ले, से नृसि तुमको तो तुम दिखाई पड़ जाएंगे और वर्णा बाके बिहारी के मंदिर में भी जाकर के अगर तुम इधर उधर दृष्टि करोगे निश्चित मानो तुम्हारा परिणाम होगा। परिवर्तन अपनी दृष्टि में परिवर्तन परिवर्त करना है, में परिवर्त करना है। इन के में। कितना हमको तो बता के भी ना आया है कि मैंने हाफ सेंचुरी मार दी है बिना तो तो तो ठाकुर के कौन बतावे तो भाई बहुत बहुत अभी तो ही काम भयो है, तो। से भयो है। बहुत दिनों आप हमारे अविद्या, के काम लोग दुखी हुए है। अविद्या विद्या विद्या जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक न प्राप्त होगी और जब तक ये दृष्टि प्राप्त नहीं प्राप्ति ने हमारी पर भी आपको है है थोड़ा थोड़ा सा सा परमानंद है। हमको मिल जाए हमारे जी जी जी के को साईं आपकी आज्ञा से आपने जो सुनायो थोड़ा सा हमने होगी दोहरा प्राप्त हो आप सबके चरणों में वंदन जय श्री कृष्ण नमतीस्पन श्यम विद्याति हम प्रणतपा तो इ... ये